नमः नमः चरण नम परसास्वादितमलचिन्मकर भक्तजनमाननस निवासा श्रीरामचंद्राय बागी शायस्य वदने लक्षसी ये हृदय संवि समंभम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्ष श्री श्रीकृष्णाख्यम धाम जगद्भाम नमा तत् प्रहलाद नारद पराशर पराशरकुंडरी का व्यांबरीशुक सौनक्यादाजुन वशिष्ठ विभीषणादी ण्याम भगवता नमान वाछा कलतरुभ्यंधुभ्य पति पावने वैष्णवेभ्यो नमो नम श्री श्री सीता नाथ नाथसमाररंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम नमो गोभ्यीमतीभ्य सौरभ्य नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः वर्णाथसा रता छंदता मंगला कर्ता वंदे वाणी विनायक श्री सीता गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वरकपीश गिरा अर्थ जलवी बीच सम कहीत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन परम प्रिय किन्न बंदौ तुलसी के चरण जिन की जगका कल समुद्र भूरत लच सप्त जहाज प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन या तु हृदयागारहिरा सर चापर सुंदय समदे कुमारण करुणायन जा दीन परमे करपा मरदनमयन गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम कुंज जा सुवचन रविकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विज्ञाने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 ta स की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय जय क्रमांक एक सौ तक पाठ हो चुका है उसके आगे पांच लोहा होगा जिनके पास पोथी है वो पोथी में निकाल लें और नहीं तो सब मोबाइल में निकाल लेते हैं मोबाइल में भी निकाल सकते हैं कहा विचे तथा गिता ये कारण अज अगुन अरूता ब्रह्म भयपुर तो दू जो प्रभु विपिन फिर तू देखा बंधु समे रमे जासू चले चवलोक भवान सती शरीर नया मिटती तुम्हारी सात जरित सुनो गुहारी नीलावतारो तो सब कहीं कही मंडियन सुनी शर्मा सब कु प्रेम घुमा लगे बहुरी बर जप सहित अनुराग बासुदेव पद पंकुरु दंपति मनपति ला राम करही आहार शाको फल कन्दारा Let me. चिन्ह कहीं पर भारत सहस्र रहे समीर अध व सहस्र दस त्यागो सो छे कपि हरि हर तप देर पर आए that me darinda baser dinana माली जी महाराज की सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सब संतन की है सब भक्तन की है सब विप्रन की है समस्त ब्रजवासी न की है जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर शरण भक्तवांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना फुलिन ज्ञान गुदरी वंशीवट श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारी बिहारी जी के चरणाश्रय में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्राह्मणों की वैष्णवों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में चातुर्माच्य महोत्सव के क्रम में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रात काल श्री गौरांग लीला के माध्यम से एवं अपराह काल में श्री रामचरितमानस की क्रमिक कथा के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज जिन लोगों ने श्री गौरांग लीला का दर्शन किया होगा प्रातः काल वस्तुतः हम अपने जीवन में जिन्हें प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं वे तो यथार्थ में प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है वे हमारी भक्ति हमारे ज्ञान हमारे वैराग्य हमारे भाव की परीक्षा की घड़ियां हैं, जो प्रभु कृपा से प्राप्त हुई और ऐसी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में उस प्रतिकूल परिस्थिति का चित्त पर किंचित भी प्रभाव न होवे। और भगवान की कृपा का अनुभव होवे वैसा ही अनुभव होवे जैसा कि अत्यंत अनुकूल परिस्थिति में हम कर पाते हैं और उससे भी कहीं अधिक हो तो और अच्छा है तो समझ लेना कि हमारी भक्ति परिपक्व है हमारा ज्ञान परिपक्व है हमारा वैराग्य परिपक्व है हमारा विवेक परिपक्व है और यही हम लोग फेल हो जाते हैं अनुत्तीर्ण हो जाते हैं एक तो ये हो गए चलो पास हो गए पासिंग मार्क मिल गए कुछ कृपांक भी मिल जाते थे पहले, तो पता नहीं है मिलते है कि। मिलते हैं हैं कि है पहले कृपांक हैं? हाँ पहले कृपांक भी मिलते थे कि कोई पांच सात नंबर से मान लो फेल हो रहा है तो काफी जांचने वाले लोग पांच दस नंबर उसको दे देते कोष्टक में लिख देते कृपांक और जब परीक्षा फल आता था तो उसमें भी लिखा रहता था अलग से कि इतने नंबर कृपांक हैं, अब नहीं होगा पहले तो था प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की बात तो बहुत दूर चली गई हम कृपांक पाकर भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं सीधे ही फेल हो जाते हैं इसका मतलब है कि हमने अपने मन में ऐसा भ्रम पाल रखा है कि हम बड़े भक्त हैं बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वैराग्यवान हैं। यथार्थ में हमारे हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं है अब विचार करें जिन परम महाभाग्यशाली श्रीवास पंडित जी के यहां श्री गौरहरि का नित्य महासंकीर्तन राश होता है और उन श्रीवास जी के घर में उनका एकमात्र कुलदीप कुलदीपक पुत्र जहां मृत्युशैया पर पड़ा हो और श्रीवास जी के आनंद में महाप्रभु जी श्री गौरांग महाप्रभु श्री नित्यानंद महाप्रभु अपने पूरे परिकर के साथ नृत्य कर रहे हों संकीर्तन में उद्दाम नृत्य कर रहे हों और स्वयं श्रीवास पंडित जी भी नृत्य कर रहे हों कहने सुनने की बात नहीं अपने अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के देखो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आवे तो हमारा भजन कीर्तन में मन लगेगा घर में आप उत्सव करेंगे पर इस अत्यंत प्रतिकूल घटना का श्रीवास के चित्र पर कोई प्रभाव और घर की सेविका ने सूचित कर दिया और हटात खींचकर भीतर ले गई तो मृत पुत्र को देखकर भी उन्होंने कहा उसकी माता से कि तुम बिलास मत करना यदि तुम रोई तो महाप्रभु जी के कीर्तन में बाधा पड़ेगी उनके सुख में बाधा पड़ी तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कूद कर गंगा जी में प्राण दे दूंगा ये कोई सामान्य बात है ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए ही भगवान कहते हैं कि हम कर्जदार हैं तुम्हारे प्रेम के। भगवान ऐसे भक्तों के प्रेम पर दिख जाते ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान को कहना पड़ता है आहम भक्त पराधीनो यश स्वतंत्र इवज् बिज साधुवीर घृष्ण हृदयो भक्तर भक्त और उस प्रकूल परिस्थिति में उनका चिंतन देखते वे कह रहे हैं कि संसार में कौन ऐसा शरीरधारी है जिसकी मृत्यु न सबको मरना है आज मरो कल पर मरो परसों मरो कभी न कभी सब मरने के लिए तैयार बैठे उसमें ये मृत्यु अपेक्षा नहीं रखती कि ये बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है रोगी है या स्वस्थ है ये मौत नहीं देखती है जब मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और पता नहीं आगे चलकर किस परिस्थिति में इसकी मृत्यु होती ये कितना भाग्यशाली जीव है साक्षात गौरहरी महाअवधूत नित्यानंद जी कीर्तन कर रहे हैं अनेकों वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं और उसके मध्य इसने त्याग किया इससे बड़ा भाग्यशाली जीव कौन होगा इसकी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए ये किसके लिए कह रहे हैं आगे कुल खानदान में कोई है नहीं एक ही लड़का वो खत्म हो गया उसके लिए बोल रहे हैं बड़े बड़े अपने को निष्ठावान भक्त मानने वाले कहलाने वाले लोग संसार की तनिक सी प्रतिकूल परिस्थिति देखकर संतों को भगवान को गुरुजी को जी को सबको उठपटांग बोलने लग जाते सब को उठपटांग बोलने लग जाते हैं उस समय सिद्ध हो जाता है कि हमारा भगवान से प्रेम था ही नहीं हमारा तो संसार की वस्तुओं से प्रेम है वो सही सलामत बनी रहे इसके लिए भगवान से प्रेम हम कर रहे थे उनके श्री सीताराम जी महाराज की ऐसे हाँ पैसा ही आप इस पर विरा नहीं, नहीं आपके लिए आप यहाँ यहाँ नहीं नहीं वहाँ लोगों को दर्शन में बाधा पड़ती इसलिए हाँ आप यहाँ जाए महाराज जी के सामने आ इधर हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी महाराज एवं सामाख्याली वाले शास्त्री जी महाराज बड़े विद्वान हैं और बड़ी विशाल गौशाला गोशाल, भी है और बड़ा भी है। हाँ विद्यालय का मन सब देखा है कई बार गए विद्यालय भी है गौशाला भी है स्वामी श्री भगवत गिरिजी महाराज बड़े अच्छे संत हैं वे उनके में वो सब पवित्र प्रवृत्तियां हो रही श्री वृंदावन बिहारी और महाप्रभु जी ने कहा कि हमारे सुख में बाधा पड़ी आनंद नहीं आ रहा है और बुलाकर पूछा तो उसके बाद भी पूछने पर भी बताया कहा और जब ज्ञात हुआ तो महाप्रभु जी भावा विष्ट हो गए जीवात्मा को बुलाया पर उस जीवात्मा ने पुनः संसार में आने से अस्वीकार कर दी यही बात है न धन्यवाद जय जय श्री रा महाप्रभु की जो सन्यास लीला है वो सन्यास की उन्हें आवश्यकता नहीं है क्या आवश्यकता उन्हें सन्यास की जहां शरीर संसार का होश ही नहीं है शुद्ध बुद्ध नहीं है वहां किसको त्यागने की और किसको पाने के लिए संन्यास और किसका त्याग करना जो त्याग के योग्य है वो छूट गया और जो पाने के योग्य है वो प्राप्त हो गया और संन्यास किस लिए प्रेमी अनुगत महाप्रभु की महिमा को समझने वाले भगवत भाव से भक्त भाव से आचार्य भाव से समस्त भावों से महाप्रभु जी का आस्वादन करते हैं महाप्रकाश लीला में भगवत भाव का आस्वादन है भक्त भाव का आस्वादन तो है ही है गोपी भाव का आस्वादन है भागवतों के महान भावों का आस्वादन है सब भावों का आस्वादन करते हैं है। और अकिंचन भक्तों की ही संख्या अधिक है और वे परम अखिंचन भक्त अपनी सामर्थ्य से अधिक सीमन महाप्रभु जी की सेवा करना चाहते पुष्प चंदन वस्त्र नैवेद्य सब अर्पित करते हैं। ऐसे नहीं है वे कोई बड़े आदमी नहीं है सब अर्पित करते हैं। और जो निंदक हैं वे उसे उस भाव को तो वो समझते नहीं और निंदा करते हैं तो महाप्रभु जी ने जब सन्यास लिया और इस कराल कलिकाल में जहाँ इसे कहीं कहीं किन्हीं महानुभावों ने आचार्यों ने सन्यास को कलिवर्ज प्रकरण में माना है माने सन्यास की कठोर मर्यादाएं उनका इस कठिन कलिकाल में पालन होना संभव नहीं है इसलिए कुछ महानुभावों ने आचार्यों ने सन्यास को कलिवर्ज्य प्रकरण में माना कलिवर्ज्य सन्यास कलयुग में नहीं पर उस कराल कलिकाल में शास्त्र में सन्यासी का जो सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है जो सन्यासी का उत्कट वैराग्य है उनकी जो रहनी है उसको तो महाप्रभु जी ने दिखाया सबसे ऊंची बात ये है कि जो उस मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए अत्यंत अत्यंत सुदुर्लभ तत्व है प्रेम तत्व उस सन्यास स्वरूप को स्वीकार करके उस प्रेम तत्व का आस्वादन करके दिखाया ये सुलभ है क्या सन्यासियों को बड़े बड़े योगी यति तपियों को भी यह भगवत प्रेम सुलभ नहीं है उस प्रेम में भी मादनाक्षी राधा रानी का जो महाभाव है उस महाभाव का आस्वादन करके दिखाया ये कोई सामान्य बात है सर्वथा असामान्य बात है महाप्रभु जी प्रगट में होते तो भक्ति का स्वरूप क्या है ज्ञान का स्वरूप क्या है वैराग्य का स्वरूप क्या है विवेक का स्वरूप क्या है प्रेम का स्वरूप क्या है वैष्णवता का स्वरूप क्या है नाम रूप धाम की लीला की निष्ठा का स्वरूप क्या है इसका परिचय संसार को प्राप्त नहीं होता अद्भुत चरित्र है श्री वृन्दावन विहारी लाल इतना सुंदर चैतन्य चरित्र हो रहा है यद्यपि सबेरे खूब उपस्थिति होती अच्छी उपस्थिति होती है लेकिन अब क्रम बढ़ता चला जाए कितने दिन हो गए चौदह दिन हो गए एक महीना चलेगा है चौदह दिन है गए चौदह दिन बाकी रहेगा सोलह सोलह दिन हो गए और चौदह दिन बाकी ये कैसे होगा भाई ये तो बहुत जल्दी दिन बीत रहे हैं अद्भुत महाप्रभु जी की लीला है भैया जितने दिन अवशिष्ट है सब लोग बड़े भाव से लीला का दर्शन कर लो बड़ी अद्भुत महाप्रभु जी की लीला है कल महाप्रभु जी अपनी जन्म है भक्तों से अनुमति लेंगे माताजी से भी कली लेंगे परसों लेंगे विष्णु प्रिया और माताजी से परसों अनुमति लेंगे कल भक्तों से संयास की अनुमति लेंगे प्रेमी केवल बढ़िया इतर फुलेल ही नहीं लगाता है खाता पीता भोगता ही नहीं है प्रेमी कैसे सब कुछ त्याग कर किस परिस्थिति में चल पड़ता है और तब उसे प्रेम का आस्वादन होता है ये अत्यंत जो निंदक हैं उन पर भी महाप्रभु करुणा करके उनको ज्ञान कराना चाहते एक बात दूसरी बात ये है कि जो उनके अभिन्न पार्षद हैं परिकर हैं जो संयोग सुख का अनुभव कर चुके हैं अब अत्यंत कृपा पूर्वक महाप्रभु उन्हें वियोग का सुख देना चाहते हैं क्योंकि प्रेम का परिपाक संयोग में नहीं प्रेम का परिपाक वियोग में होता है प्रेम जो पटता है वो संयोग में नहीं पकता वियोग में पकता है संयोग की अवस्था में एक प्रेमी है और एक प्रेमास्पद है ये दो है। और वियोग की अवस्था में एक प्रेमास्पद ही रह जाता है प्रेमी अपने आप को भी भूल जाता है और इसको यदि हम प्रेमाद्वैत कह दें झाजी इसको प्रेमाद्वैत कह दें तो हम समझते इसमें कोई अतिशयोक्ति या अन्य सोक्ति नहीं होगी ये प्रेमाद्वैत है श्री गीत गोविंद महाकाव्य में श्री जयदेव महाप्रभु ने वर्णन किया है लाल जी श्रीमनित्य निकुंज बिहारी जी में विराज रहे हैं और स्वामिनी जी का आगमन नहीं हुआ महावीरह हो गया अब देखिए उसमें वो वर्णन हमें नहीं करना है केवल एक पंक्ति बोल रहे उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं दृश्य से पुर गतागत वे विदासी कि सम परिरम भण दृश्य से सिखाई पड़ रही है पूर्व तो सामने गतागतम चारों ओर जिधर दृष्टि डालते हैं ये राधा रानी आप दिखा ही दिखाई पड़ रही हो। लेकिन जैसे पहले अकस्मात हमको देखकर कर पूर्वक अपना आलिंगन प्रदान करती थी परिब्रम्हणम न ददाते क्षम्यता मपरम कदापि तवे दृश्य न करो ठीक ऐसी ठाकुर जी के वियोग में श्री जी हैं वो भी पूरे वृंदावन को यमुना जी को वृक्षों को प्रत्येक वस्तु को यहां तक कि गोपियों को भी कृष्ण रूप में देखने लग जाती है तो वियोग के क्षण में प्रेम परिपक्व होता है यह व योग देना ये भी भगवान की अतिशय कृपा है बड़ी सुंदर लीला है लीला का हम लोग आस्वादन करें श्री राम मानस की कथा में भगवान के अवतार के प्रयोजन की चर्चा हो रही थी हरि अवतार हे तुझे ही होई कही जाय न सो उसमें अवतार प्रयोजनों में दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है सभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है संत सुर भूमि भू सुर, सुर ही सज्जन कष्ट जब पाते प्रजापीड़ित प्रताड़ित जग में आकार रोता है कभी भूतल से करुणा सिंधु का अवतार होता है समोगुण का अंधेरा घोर चारों और जग फैले चारों ओर चारे सरल स गरीबों का जिना दुशवार होता है सरल स जन गरीबों का जिना है कृतघनी पूर्टिल कुमारी फल जभी बढ़ते धराधर से के सिर पापियों का भार होता है कभी भूल पे करवला सिंह का होता है अधर्मी लंपटों पर जोहियों की बाढ़ जब आती अधर्मी लंपटों पर पर बाढ़ जब आती धर्म पर कठिन कठिन प्रहार बारंबार पार हो जाए धर्म पर, पर पार बार बार होता है पराई नारी पर धन लूटने वाले लूटरों से पराई नारी पर धन लूटने वाले तेरह से, से। प्रभावित जब प्रसादन होके के भ्रष्टा चार होता है प्रथम तो फूल फल फलते दिखाई पड़ते हैं पापी प्रथम तो फूल फल फलते दिखाई पड़ते हैं पापी अंत जब टूटता भंडार तो बंधाधार होता है अंत जब दूत सावन भंडार तो बन साधार होता है कभी अल पे करना चिन्ह अवधार होता है तब क्या करें, करें? पर स्थिति से न घबड़ाओ धरोधीरज सुमिर प्रभु को परिस्थित न घबड़ाओ धरो धीरज तुमी प्रभु को कृपा कर दे जो नारायण तो असरों का अत्याचार अधर्मियों का बोलवाला दूसरा किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है तभी अवतार लेने को प्रभु लाचा अवतार लेने को प्रभु लाचा देखिए असुरों का संघार भगवान के संकल्प से हो जाए धर्मस्थापन भी भगवान के संकल्प से हो जाएगा पर जो प्रेमी आस लगाए गए हैं भगवान के दर्शन की भगवान की सेवा की भगवान की प्राप्ति की उनको संकल्प से भगवान संतुष्ट नहीं कर सकते अपने गुरुजी की आज्ञा में श्रद्धा विश्वास रखकर जो सवरी दंडकार में दस हजार वर्षो से राम नाम का जप करती हुई श्री राम दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है उसे रामजी संकल्प से संतुष्ट नहीं कर सकते उसके लिए तो रामजी को पैदल चलकर सवरी की कुटिया तक आना ही पड़ेगा सो केवल भक्तन हित लागू भगवान भक्तों के लिए अवतरित होते हैं, स्वयं भगवान ने भी गृष्ण जी से कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आन होरे, आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूँ किसी से कुछ नहीं मतलब एक प्रभु ही बताही में तो प्रभु भी सब कुछ तज उस भक्त पर बलिहार होता है भक्त भगवंत की रुचि का सदा अनुसरण करते हैं भक्त का भाव भी प्रभु को सदा स्वीकार होता है भक्त का हृदय भी पावन प्रभु का धाम बन जाता प्रभु के साथ अंतर का जुड़ा जब तार होता है भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हों हरिजन किंतु अंतर कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है मान अपमान लाभ ओहानि की चिंता नहीं उनको मिठावर प्रभु पे सब परमार्थ और व्यवहार होता है रहे विश्वास दृढ़ संत भरोसा नित्य नारायण अकिंचन दीन दासों का कन्हैया होता है सभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है सभी भगवान अवतार लेने के लिए लाचार हो जाते हैं तो कल जय विजय बाली लीला का स्मरण किया गया भगवान लक्ष्मी जी को अपनी कठोरता का दर्शन कराना चाहते हैं और भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर हम जीवों के ऊपर अपनी कृपा करुणा की वर्षा करना चाहते हैं इसलिए लक्ष्मी जी को मोहित करके और अपनी कठोरता देखने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न करके भैया जी तीनों अवतारों में कठोरता दिखा रहे हैं ठाकुर जी प्रथम वारा अवतार है वारा अवतार में ऐसी कठोरता भगवान ने दिखाई बड़ी विलक्षण बात है भगवान की कौमुद की गदा इतनी प्रचंड है वो तो भगवान का ही स्वरूप है भगवान के आयुध ही भगवत भगवत तुल्य ही है भगवान ही है आयुधों के रूप में वो गदा इतनी प्रभावशालिनी है इतनी बलवती है गदा कि हिरण्याक्ष की तो चले क्या भगवान अपनी गदा को छोड़ देने तो अनंत ब्रह्मांड क्षण भर में चूर्ण बन जाएंगे चटनी बन जाएंगे और भगवान वाराह ने पूरे वेग से घुमा करके गदा हरिनाक्ष पर मारी उसकी छाती से टकरा कर नीचे गिर गई एक बाल तक नहीं झड़ा उसका रोया तक नहीं धरा मालाहत हत इवत दिपाह जैसे किसी गजेंद्र को माला से फेंक करके कोई प्रहार करे हाथी पे क्या असर पड़ेगा पुष्पमाला का अपनी अमोघ ददा को भगवान ने मोघ क्यों किया गर्भ क्यों किया लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर ऊपर तमाशा देख रही भगवान की कठोरता का तो भगवान ने सोचा ही कि हम इसको गदा से मारते हैं तो लक्ष्मी जी कहेंगे भगवान तो कोमल है, इनकी गदा में प्रभाव है गदा कठोर है तो भगवान ने दिखा दिया कि तुम तो मेरी गदा की गरिमा महिमा और बल को भी समझती हो और ऐसी गदा पूरी ताकत से मैं उस पर प्रहार करता हूं और वो टकरा कर नीचे गिर जाए और उसको ऐसा लगे जैसे किसी गजेंद्र के ऊपर किसी ने पुष्प से प्रहार किया हो माला से प्रहार किया हो इतने बलवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए न मुझे गदा की आवश्यकता है न मुझे सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है एक थप्पड़ में काम तमाम कर भगवान एक थप्पड़ लगाई एक थप्पड़ में ही उसको जैसी आराम कर दिया नृसिंगावतार में कमी थी चक्र की गदा की कुछ नहीं केवल नखों से विजीर्ण कर दिया कठोरता दिखाने की रामावतार में भी कठोरता दिखाई कृष्णावतार में भी कठोरता दिखाई तुम तो हमारी कठोरता देखना चाहती हो तो कोमलता तो देख चुकी हो तीन तीन अवतार लेकर भगवान ने कठोरता दिखाई एक कल्प की कथा है और इस कल्प में जब जय विजय को तो शनकाधिक भगवान का शाप होता है इस कल्प में कश्यप जी दशरथ बनते हैं और अदिति माता ही कौशल्या के रूप में प्रकट होती है यह एक कल्प के अवतार का चरित्र हुआ दूसरे कल्प में जलंधर का बध भगवान शिव के द्वारा करवाते हैं और कथा कल आप सुन चुके हैं उसकी वृंदा के सतीत्व का को भंग करते हैं क्योंकि वो सतीत्व ही उस असुर का कवच बना हुआ है युद्ध में कवच भेदन की विधि है भगवान ने कवच तोड़ा और उसे पातिव्रत धर्म का चरम फल प्रदान किया और उस अवतार में जलंधर ही दूसरे जन्म में रावण हुआ है भगवान ने उसे परमपद प्रदान किया इस प्रकार से भगवान के अवतार की कथाओं को अनेक प्रकार से महापुरुषों ने कहा है ये दो तीन कथाएं कहने के बाद गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रति अवतार कथा प्रभु के सुनी मुनि बरनी बरि कविधने प्रत्येक अवतार का अलग अलग प्रयोजन है अवतार प्रयोजन है और अलग अलग कथा है तो यहाँ तो गोस्वामी जी ने केवल चार पांच नमूने ही प्रस्तुत किए हैं बाकी प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है और हर कल्प में अवतार का हेतु ही अलग अलग होता है भिन्न भिन्न होता है एक बार के अवतार का कारण है श्री नारद जी का शाप नारद शाप दीन कलप एक बारा कल्प एक अवतारा एक कल्प में रामावतार का हेतु है श्री नारद जी का शाप यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हो गईं और उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु जी का नाम ले रहे हैं लेकिन नाम भी दूसरे ढंग से ले रहे हैं कि उनके श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा श्री नारद जी तो भगवान के महान भक्त हैं परम ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप श्रापीना का अपराध रमापति की है श्रद्धा का स्वरूप क्या श्रद्धा का स्वरूप क्या हम पूछें कि आपने अमुक के प्रति श्रद्धा है तो उसका स्वरूप हम कैसे समझें कि आपने श्रद्धा है कि नहीं यदि आपकी वस्तुतः श्रद्धा है तो श्रद्धेय के प्रति आपकी दोष दृष्टि नहीं होगी फिर से सुन लो भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा होगी तो भगवान में दोष नहीं दिखेगा चाहे हमारे मन के सर्वथा प्रतिकूल से प्रतिकूल ही क्यों न होता चला जाए भगवान में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है झाजी तो प्रश्न ये हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी की श्रद्धा और प्रीति में क्या न्यूनता है वृदांगनाओं की श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है फिर वो कह रही है मृगयुरीव कपींद्रम दिव्य धे लुब्ध धर्म प्रिय मकृत विरूपत्री जी काम याना बलिमति बलिमत्वा ध्वांशव्यदलम से चक्षजार ये क्या निंदा है गोपियों भगवान में दोष सीखते हैं कि नहीं वियोग में मान लीला में राधारानी कह रही हैं पल्ली पार मान सरोवर की लीला है कहे श्याम सुंदर आपके वृंदावन बिहार का विचरण का आज प्रयोजन पता चल गया आप क्यों विचरते हैं वृंदावन में भ्रमति नवला कवलाय बने सुमत्र विचित्रम प्रथयति पूतनिक वधुबध निर्दय बाल चरित्र अरे निर्दय अवलाओं को कवल करने के लिए ही आप विचरते हैं वृंदावन में प्रिया जी ऐसा आरोप तो मत लगाओ अरे बोले निर्दय तुम्हारा बाल चरित्र सबसे पहले तुमने पूतना को ही मारे हो ये निंदा नहीं है ये दोष दर्शन नहीं है ये प्रेम वैचित्र्य की अवस्था है प्रेम की पराकाष्ठा है क्योंकि जहाँ वे कह रही हैं कि अरे भ्रमर तू उन श्याम सुंदर से हमारी संधि कराने के लिए आया है इनका बहुत गुणगान कर रहा है तो तू तो भी नया नया सेवक है तुझे पता नहीं है हम तो इनकी नस नस जानती हैं, है कैसे आज से नहीं बहुत अनादिकाल से हम जानती हैं इनको रामावतार में इन्होंने बड़ा छल किया था बहेलिए की तरह व्याध की तरह बाली का वध कर दिया रामावतार का उदाहरण इसलिए दे रही हैं कि सबसे सीधे साधे राम जब प्रमाण प्रमाणित था पूरे ब्रह्मांड में कि इनसे ज्यादा सीधा सरल सज्जन सीलवान कोई दूसरा उनकी ये हालत है अरे भाई भाई का झगड़ा था इनको इनको हो मारने की क्या आवश्यकता थी दूसरा सूपनखा से ब्याह नहीं करना था तो मने कर देते बेचारी का तमाशा बना दिया और खुद तो विवाह किया नहीं तो दूसरा कोई विवाह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं नाकान रहते साबित तो शायद कोई दूसरो कर ले तो ब्या और जब ये विप्रकुल में उत्पन्न हुए बामन रूप में प्रकट हुए छोटे से बालक बन के चले गए बली की यज्ञशाला में बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं हमको तो तीन पंखी चाहिए उसने कहा वांछा वांछाता प्रतिविजताम जैसी आत् जैसी संकल्प का जल हथेली पर आया उस बेचारे का सर्वस्व नाप लिया उसको मिथ्याचारी बना दिया उसको बांध कर डाल दिया ऐसे हैं ये तत्ल असित सख्य ही इन कालों की मित्रता से तो अब मैं यहां तक भर गई हूं अब जाने दो नी की बात बहुत हो गया व्यवहार रखने वाले हैं ये सब प्रश्न उठा अब देखो भ्रमर से संवाद हो रहा है पर इस अति दुर्लभ संवाद का दर्शन श्रवण करने का सौभाग्य परम भागवत उद्धव जी को प्राप्त हो रहा है तो प्रश्न उठा उद्धव जी की ओर से कि जब ऐसी बात है अलम तो अब दिन रात कृष्ण कृष्ण कहकर रोती क्यों हो तो श्री राधा रानी कहती दुष्चस्त कथा था अरे भ्रमर उनका नाम उनका रूप उनके गुण उनकी लीला का चिंतन ही तो हमारा प्राण है हमारा जीवन है हम सब कुछ त्याग सकते हैं पर अपने प्राण धन के नाम रूप लीला का चिंतन कभी नहीं छोड़ सकते एक बात कह दी उसमें जितने दो थे उस सब समाप्त तो हो गई जिसको कहते प्रेम वैचित्र्य की अवस्था और इस प्रेम वैचित्र्य की अवस्था में प्रेमी जो कुछ प्रेमों पालंभ अलंब ठाकुर जी के लिए देता है उससे भगवान को इतनी प्रसन्नता होती है इतनी प्रसन्नता होती है कि हम हमारे पास शब्द नहीं है जो हम उसका वर्णन कर सकें। करोड़ों करोड़ों अमलात्मा बिमलात्मा योगिंद्र महामनिन्द्र ब्रह्मर्षि सस्वर वेद पाठ करें और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी स्तुतियां ब्रह्मा जि देवता करें तो भी भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता इस प्रेम वैचित्र्य का अनुभव करने वाले अनुरागी प्रेमी भागवतों के प्रेम भरी अटपटी बातों को सुनकर भगवान को प्रसन्नता होती तो प्रेम का एक विशेष श्रद्धा का एक विशेष मापदंड है आपकी जिसमें श्रद्धा होगी उसमें दोष नहीं लीजिए जैसे हमें एक उदाहरण दे परम भक्ता परम सती भागवती द्रौपदी की भक्ति ब्राह्मण में है ब्राह्मण में श्रद्धा है द्रौपदी की आप विचार करिए द्रौपदी के पांच पांच बलवान युवान पुत्रों को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार दिया और वह बधा हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के चरणों में उपस्थित है एक क्षण में प्राण ले सकती है द्रौपदी उसका लेकिन कहती मुच्यता मुच्यता हमेशा ब्राह्मणों और गुरु अरे ये ब्राह्मण है ब्राह्मण तो जन्म से ही सबका गुरु होता है छोड़ दो इसको। और केवल ब्राह्मण नहीं है ये गुरुपुत्र है और गुरुवत वर्तितव्यम गुरुपुत्रे गुरु के जैसा व्यवहार गुरुपुत्र के साथ करना चाहिए सऐष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते ये साक्षात द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा के रूप से सामने बैठे है नाम स्वयं प्रणाम किया मस्तक भूमि पर रखकर प्रणाम किया मैं क्षत्राणी हूं अपने पांच पुत्रों की मृत्यु का कष्ट सह सकती हूं पर मेरे कारण एक ब्राह्मणी अपने पुत्र को खो करके रुदन करे इसकी माता ये मैं सहन नहीं कर सकती छोड़ दोस्तों अब सोचो विचित्र बात है हत्यारे में श्रद्धा किसकी होगी प्रत्यक्ष पांच पांच पुत्रों की हत्या करने वाला भाई को मारने वाला दृष्टि को तो पशु की मौत मारा है उसमें लेकिन इसके बाद भी द्रौपदी की ब्राह्मण में ऐसी श्रद्धा है ब्राह्मण में दो विष्णु को नहीं दिखता आपको संत में दोष दिख रहा है तो आपकी संत में श्रद्धा नहीं है आपको गुरु में दोष दिख रहा है तो आपकी गुरु में श्रद्धा नहीं है आपको ब्राह्मण में दोष दिख रहा है तो आपकी ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं है आपको भगवान में दोष दिखाई पड़ रहे हैं भगवान की गलती दिखाई पड़ रही है भगवान में कमी दिखाई पड़ रही है तो आपकी भगवान में श्रद्धा नहीं है वेदादि शास्त्रों में भी यदि आपको दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो वेदादि शास्त्रों में भी आपकी श्रद्धा नहीं है जो लिखा है जैसा ऋषियों ने कहा है उसे आप जीव का क्यों स्वीकार करें वर्तमान में स्थिति यही है जो जिसके अनुकूल है उतने ही बात लोग शास्त्र की गवाही देकर मानते हैं कुछ अतृत्व नहीं मानते हैं उनकी श्रद्धा ही नहीं मानसिकी कथा में भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया श्रद्धा संबल रहित जे श्रद्धा संबल रहित श्रद्धा का संबल जिनको नहीं है नहीं संतन कर साथ बड़ी विचित्र बात है श्रद्धा संबलित होगी तो ही हो तो संतों का साथ होगा नहीं तो संतों का साथ भी नहीं होगा ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कह मानस अति अगम जिन ही न प्रिय रघुनाथ उनके लिए मानस अगम नहीं अति अगम श्रद्धा जहाँ होगी वहाँ दोष दर्शन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा यही श्रद्धा की परिभाषा है दोष सीखे तो श्रद्धा नहीं है सच्ची बात तो ये है स्वामी जी कि जब जीव सर्वथा दोष रहित हो जाएगा तो उसको परब्रह्म परमात्मा के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं जब तक भीतर दोष है तब तक बाहर दोष दिख रहा है भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं पर भगवान के अलावा सब कुछ दिखता भगवान नहीं दिखते वो सब दिखता है पूर्ण अंतकरण शुद्ध होगा तो सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई पड़े दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा और इस प्रकार के अंतकरण के निर्माण की सामर्थ्य केवल श्रद्धा में है और श्रद्धा और विश्वास ये शिव शक्ति हैं, ये कभी भिन्न होते नहीं बागर था संप्रत प्रतिपत्त जगत पितरू बंदे पार्वती परमेश्वर शब्द और शब्द के अर्थ के समान अलग अलग कभी होते नहीं श्रद्धा विश्वास से कभी अलग होती नहीं श्रद्धा जैसी होगी उसी अनुपात में विश्वास होगा यहाँ इस प्रकरण में भगवती जगदम्बा पार्वती की गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा है वो देखने योग्य है का कारण कवन सापो कारण कार्य जी अकारण कृपा तो कर सकते हैं पर अकारण कोप नहीं कर सकते जरूर भगवान ने कोई बहुत बड़ी भूल की होगी गलती की होगी गुरु जी तो गुरु जी हैं सबको अनुशासित कर सकते भगवान को कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है का अपराध रमापति की ना। ये नहना चाहिए राम राम गुरु जी ने भारी गलती की बताओ कहा भगवान के भक्त बनते हो भगवान को हिसाब दे डाला ये नहीं कहा का भगवान ने ऐसी कौन सी भूल कर दी जो हमारे गुरु जी को उनको भी शापित करना पड़ा श्री सीताराम जी महाराज की हमारे मिथिला के परम संतिया सीताराम श्री सीता जी महाराज की आपके पूज्य गुरुदेव श्री मुठिया बाबा सरकार मिथिला के महान वीतराग नामनिष्ठ संतों में से एक थे मुठिया बाबा उनका नाम क्यों पढ़ा जानते हैं नाम जापक वैष्णवों के हाथ से केवल एक मुठ्ठी अन्य रिक्शा में लेते थे चौबीस घंटे में वही एक मुट्ठी अन्न खाकर भजन करते थे अहरिस्ट नाम जप करते थे इसलिए उनका नाम ऊपर बैठ हुआ इसलिए उनका मुठिया बाबा नाम पड़ गया और एक पैर में उनके उनके जीवन के बहुत प्रसंग उनके पैर में एक फोड़ा हुआ था और स्नान गंगा जी में बंद नहीं करते थे वो एक डॉक्टर उसको चिकित्सा करने आता था 24 घंटे में एक बार ही प्रसाद लेते थे डॉक्टर आया था और महाराज भिक्षा ले रहे थे प्रसाद ले रहे थे उसने झांक के देखा झोपड़ी में तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज बैठकर उनके साथ भिक्षा ग्रहण कर रहे एक ही पत्तल में प्रसाद पा रहे थे हनुमान जी आप विचार करें ऐसे विलक्षण संत थे श्री मुठिया बाबा उन्ही के कृपा पात्र जो श्री किशोरी शरण जी बड़ी कृपा की का अपराध रमापत की ना हे भगवान इस प्रसंग को मुझे जरूर सुनाइए क्योंकि नारद जी को मोह हो ही नहीं सकता है लोग कहते नारद मोह लीला लेकिन पार्वती जी कहते गुरु जी को मोह नहीं हो सकता ये तो कुछ हम लोगों को सिखाने के लिए गुरु जी कोई नाटक भले ही कर लें, पर गुरु जी में मोह हो जाए ये संभव नहीं है मुनिमन मोह आचर्य भारी आश्चर्य ये संभव नहीं तब शंकर जी हंसे और हंसकर उन्होंने कहा कि देवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राम जी नाटक खेल रहे हैं और नाटक में जिस पात्र से जो अभिनय कराना चाहते हैं, उससे वही अभिनय कराएंगे और सूत्रधार जिसको जो अभिनय देता है वो वही करता है उसको वैसे ही करना पड़ता अब देखो वो तो सीधर अकिंचन बने थे कल तो उनका अभिनय कैसा था महान भाव का तो आज वो शास्त्रार्थ महारथी बने थे तो उनका अभिनय कैसा था अब वो कल वाला अभिनय आज कर दें तो आज की लीला बिगड़ जाएगी और आज वाला अभिनय कल कर दें तो कल की लीला बिगड़ जाती श्री कुंज विहारी भैया जी ने जो पाठ दिया वो उन्होंने किया तो उसमें भगवान शंकर हंसकर कह रहे हैं इसमें आप बिल्कुल ठीक करिए नारी जी का कोई दोष नहीं भगवान का भगवान लीला कर रहे हैं भगवान अवतार लेना चाहते हैं, और तो अवतार में स्वयं ही हेतु का निर्माण कर रहे हैं उसका कारण ये है कि हम लोगों का जो जन्म है वो कर्म जन्य है हमारे जो विशेष शुभ थे उनका भोग हमने पुण्य लोगों में स्वर्गादी लोगों में कर लिया अथवा हमारे विशेष अशुभ थे उनका नरकादी में हमने भोग कर लिया अब फुटकर बच गए कुछ पुण्य बच गए कुछ पाप बच गए तो उनको भोगने के लिए हमारा ये वर्तमान जन्म हो गया तो कोई मनुष्य के जीवन में सुख ही सुख नहीं होता अब किसी भी मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख नहीं होता दोनों होते हैं पुण्य के फल से सुख और पाप के फल से दुख पर भगवान का अवतार कर्म बंधन में पड़कर नहीं होता है कर्म बंधन में पड़े हुए जीवों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए होता है इसलिए भगवान अपने अवतार के हेतु का निर्माण स्वयं करते हैं क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं है तो उसमें कारण कर्म नहीं बनता है इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा सदात्मान सृजा में हम अहम एवं आत्मान सृजा मैं अपना सृजन स्वयं करता हूं कर्म मेरा सृजन नहीं करता है इसलिए मूल में भगवान ही अपने अवतार के कारण है तो अब भगवान कारण है तो भगवान जिसको जो पाठ दे दे तो बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई जय ही रघुपति कर रही जब सो तस से ही हो न कोई मूड है न कोई ज्ञानी है भगवान नाटक खेल रहे हैं जिसको ज्ञान हर लिया तो थोड़ी देर के लिए मूड हो गया और मूढ़ को भी ज्ञान दे दिया तो ज्ञानी हो गया ये सब भगवान की लीला है महर्षि याग्ञवल का कह रहे हैं हे भरद्वाज ये बड़ा मंगलमय चरित्र है भरद्वाज सागर सुनहू अत्यंत आदर पूर्वक सुनो ये भगवान का चरित्र कैसा है बोले भव भंजन रघुनाथ रघुनाथ जी का जो चरित्र है भगवान का जो चरित्र है वो भव भंजन है भव भंजन का अर्थ है संस्कृति के चक्र से जीव को छुड़ाने वाला है संस्कृति के चक्र को नष्ट करने वाला है। भव भंजन है। भव क्यों कहते हैं इसको भव मवंत नीति भवंती के भवंती जन्म स्थिति भंगा भवन्ति जिसमें जन्म भी हो जिसमें स्थिति भी हो और जिसमें प्रलय भी हो नाश भी हो तीनों काम जहाँ हो गए उसको कहते हैं भव संसार और इस संसार के चक्र में हम लोग पड़े हुए हैं इस को नष्ट करने वाली राम जी की कथा है इसलिए मान और मद इन दोनों का त्याग करके भगवान श्री रघुनाथ जी का भजन करना चाहिए हिमालय की एक अत्यंत पवित्र गुफा जहां भगवती गंगा जी ही निकट में बह रही थी बड़ा सुंदर एक आश्रम दिखाई पड़ा नारी जी को देखकर मन में बहुत अच्छा लगा और उस पर्वत की शोभा को देखकर देव नदी गंगा जी को देखकर वृक्षों की कुंज की शोभा देख कर के श्री नार का मन तो भगवान में लगा हुआ ही है पर उस अत्यंत सात्विक पवित्र दिव्य वातावरण में उनका मन बड़ी तीव्रता से भगवान में लग गया इसलिए भजन का स्थल भी दिव्य होना चाहिए श्री स्वामी बगौत्र सिद्धदेव जी की एक साखी है बड़ी प्यारी साखी है साधकों के बड़े काम की साखी है वे कहते हैं भजन प्रिय साधकों को कहां रहना चाहिए नदी किनारों गिरी शिखर बागे तो भगवत जन दिल में तहां बाढ़े भजन से नदी का घाट नहीं घाट पे तो भीड़भाड़ रहती है नदी किनारों ऐसा नदी का किनारा जहाँ कोई मनुष्य आता जाता न अथवा गिरी शिखर ऐसी चोटी जहाँ पे लोग चल के पहुंचे नहीं बूढ़े केदार में हमारी कथा हुई से एक बहुत वृद्ध संत कथा में आते थे सन्यासी महात्मा थे बहुत अच्छे पहाड़ी लोग उनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे पर्वतीय लोग बहुत श्रद्धा रखते बोले महाराज जी महाराज अपने जहां गुफा में रहते हैं वहां से कहीं आते जाते नहीं है और वहां तक जाने का कोई वाहन का मार्ग नहीं है बड़ा दुर्गम रास्ता है पैदल चल के इस अवस्था में आते है दिन में कथा सुनते शाम को चले जाते अवस्था समझते हैं कि संभवतः अस्सी के करीब की अवस्था होगी उसमें पहाड़ चढ़ना आना इतने दुर्गम रास्ते से तो अब शरीर चलता नहीं इसलिए कहीं आते जाते नहीं है आपकी कथा लोग लाला के सुनाते हैं तो बड़ी में बड़ी मन में इच्छा थी योग बन गया तो उनको पूरी कथा सुनेंगे यहीं रह जाओ बोले नहीं नहीं यहाँ तो यह कांत में रहने का अभ्यास हो गया है भीड़ में नहीं रह सकते तो हमने उनको कहा महाराज को महाराज ऐसी जगह आप रहते हो ना बिजली ना पानी बोले तो नहीं झरना है बिजली की हमें आवश्यकता नहीं रिक्शा बोले तो ये पहाड़ी लोग कभी कभी कुछ आलू या कुछ आटा वाटा दे आते हैं चौबीस घंटे में एक बार कुछ बना लेना बना लेना फिर उन्होंने कहा कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते हमारा चेला इतने ऊपर रहता है पहाड़ की चोटी पर कि वहाँ कोई मनुष्य चढ़ ही नहीं सकता है पता नहीं वो कैसे चढ़ जाता है वो वहाँ रहता है वहाँ तक तो कोई आदमी पहुँचे नहीं अब तक जहाँ वो हमारा चेला रहता है आपके पास नहीं रहता बोले हमने कह दिया भैया हम भी एकांत में भजन करें तुम ये अलग अपनी जगह खोजो तो आठ दस दिन में एक दिन आता है हमारे पास दर्शन करने तो हमारी कुटिया में आलू आटा कुछ बचा रहता उसको उठा के ले जाता बोलो वृंदावन बिहार क्यों वो गांव में आता नहीं है और लोग वहाँ तक सामान पहुँचा सकते नहीं तो हमारे यहाँ से उठा ले जाता एक बार हम कहा भीम शंकर में थे तो महात्मा दिखाई पड़े जो ऊपर रहते बोले महाराज इतनी ठंड है और ऐसी स्थिति है कि वहाँ पुस्तक भी गल जाती है तम हम रामचरित मानस में बड़ा प्रेम है लेकिन हम रख नहीं सकते पुस्तक गल जाती ठंड के कारण तो बोले हम रेडियो रखते हैं और गुरुजी के हाथ से सैल ले जाते हैं उसमें रामचरित मानस आती है पांच दो हाथ सुन लेते हैं हमको पता है किस किस स्टेशन से कब कब आएगी बस उसी में हमारा सत्संग हो जाता है वो तो महात्मा हमको मिले भीम में बोले तो द्वादश जो की पैदल यात्रा कर रहे हैं आश्चर्य पैसा छूते नहीं वाहन पर बैठते नहीं तो नदी किनारों गिरि शिखर नदी का घाट नहीं तट नहीं नदी का किनारा एकांत किनारा अथवा पर्वत का दुर्गम शिखर अथवा कोई एकांत कुंज बाग बगीचा बाग इकोसो देख इकोसो देख का तो मतलब जिस बाग में लोगों का आना जाना न हो तो भगवत जन बिल में कहा भगवान के जन्म बिलम जाते हैं सुख पूर्वक निवास करते हैं क्यों निवास करते हैं क्योंकि बाढ़ है विशेष ऐसी जगह रहने पर उनके भजन की विशेष वृद्धि होती है तो स्थल भी चित्त पर प्रभाव डालता है इस प्रभाव के कारण श्री नारजी का सहज मन वो तो समाहित हो गया और चित्त वृत्ति का निरोध हो गया समाधि हो गई सुमिरत हरी ही शाप गति बाधि सहज बिमल मन लागी समाधि सहज निर्मल मन जो नारजी का है वो जैसे ही समाहित हुआ ध्यान की अवस्था में गया नारद जी की समाधि लग गई नारद जी को शाप लगा हुआ है दक्ष प्रजापति का प्राचेतस दक्ष ने नारद जी को शाप दिया है तस्मान लोके मूर्ह मूढ़ न भवे हमारे वंश का उच्छेद करने वाले नारद जी कान खोलकर सुन लो तुम्हारा पैर तीनों लोगों में कहीं टिकेगा ही नहीं तुम तीनों लोगों में भटकते ही रहोगे घूमते ही रहोगे नारी बड़ी कृपा कर दी आपने एक जगह रह जाते समाधि लग जाती तो भक्ति का प्रचार बंद हो जाता अच्छा हुआ आपने साप दे दिया साप के ब्याज से अनुग्रह कर दिया आपने अब जितना ज्यादा घूमेंगे उतना ज्यादा भक्ति का प्रचार करेंगे उतना ज्यादा भक्ति का प्रचार होगा उतना ज्यादा भगवत शरणागत जीवन को करेंगे नारदी ने महाभारत में एक जगह लिखा है कि जो ब्राह्मण और जो यति चातुर्माश के अतिरिक्त विचरण नहीं करता पृथ्वी पर उसके लिए ये धरती शोक करती है क्या करती है शोक करती है कह रहे ब्राह्मण होकर यति होकर साधु होकर ये एक जगह क्यों पड़ा हुआ है ये विचरता क्यों नहीं है क्यों उसकी ड्यूटी है जिन जिन क्षेत्रों में संतों का जाना बंद हो गया वे सब के सब सब्लेप्ठ हो गए नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम जम्मू कश्मीर क्षेत्र ये सब पूरा क्षेत्र जहां जहां संतों का जाना कम हुआ बंद हो गया वो तो सब धर्म हो गया सभी ब्रजवासी भी यहां नहीं आ सकते और दुनिया के लोग तो आएंगे कहां से ना सब आ सकते हैं ना सब सुन सकते हैं यहीं वृंदावन में रहने वाले कितने लोग सुन बताओ हा हा मुद मंगलमय संत समाज जो जब जन्म जंग तीर्थ राज चलते फिरते तीर्थराज राज इसलिए भगवान ने जिनको ऐसी निष्ठा दी है कि कहीं मत जाओ वहीं ठीक है पर जिनको भगवान ने घूमने की सेवा दी है उनको तो घूमना ही चाहिए बोलो भक्त वक्त चल भगवान तीर्ज जय जय श्री राय तो नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे तो दक्ष ने जो साप दिया था वो साप बाधित हो गया मैंने भगवत स्मरण की ऐसी महिमा है कि दक्ष का साप निष्प्रभावी हो गया और उनकी समाधि लग गई एक कथा चित्रकूट महात्मे में है की नारद जी को शाप लगा था और शाप की निवृत्ति किसी जन्म का भी शाप किसी को लगा हो और वह चित्रकूट धाम में जाकर मंदाकिनी जी में स्नान कर ले तो इस जन्म का पूर्व पिछले जन्मों में किसी का भी शाप लगा हो किसी देवता का ऋषि का महापुरुष का महात्मा का उस सारे सापों की निवृत्ति मंदाकिनी स्नान से हो जाती है श्री नारद जी ने मंदाकिनी में स्नान किया और उनका दक्षा लगा हुआ सांप दूर हो गया ये चित्रकूट महात्मा में लिखा हुआ है। हां हां। चित्रकूट की बड़ी महिमा बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय मंदाकनी गंगा की जय देवी नारजी की इस समाधि को देखकर उनके तप को देख कर के इंद्र को भय हो गया और इंद्र ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम ही बोल की न सन यहाँ सम्माना कहने का सही है कि इंद्र अपने प्रयोजन की सिद्धि चाहता है स्वार्थ की सिद्धि चाहता है इसलिए बहुत सम्मान किया बड़े राजा महाराजा नेता अभिनेता किसी साधु संत महात्मा का या किसी व्यक्ति का विशेष सम्मान कर दे तो वो स्वार्थ रहित नहीं होता है वो स्वार्थयुक्त ही होता है कुछ न कुछ लाभ व्यवहारिक राजनैतिक लौकिक लेना चाहते हैं लोग तब सम्मान करते वैसे सम्मान नहीं करते एकांत किसी जंगल में साधना करने वाले महात्मा के पास न कोई राजा जाएगा न महाराजा जाएगा वर्तमान समय में जिस पे ज्यादा भीड़ है उस पे ज्यादा लोग जायेंगे बहुत सम्मान किया और सम्मान करके कहा हे कामदेव तुम्हारे जैसा हमारा दूसरा कोई मित्र इस विकट परिस्थिति में तो कम से कम नहीं हो सकता है मेरी सहायता के लिए तुम अपनी पूरी सेना को लेकर के जाओ और श्री नारजी की तपस्या में विक्षेप करो कामदेव ने पूछा कि महाराज आप इतने घबराए से क्यों? अरे तमाम महात्मा लोग जंगल में तपस्या करते हैं और नारजी भी हिमालय क्षेत्र में गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे हैं तो उसने आपको इतना भय और इतनी इतना शोक इतना संताप क्यों हो रहा है सुना सिर मन महु असी तरह चाहत देव ऋषि मम पुर सुनासी माने इंद्र इंद्र के मन में ये भय है की देवर्षि नारजी हमारे स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं अब गोस्वामी जी अपना मत कह रहे हैं कि संसार में जो कामी क्रोधी लोभी होते हैं वो तो कुटिल कौआ के जैसे होते हैं कौआ हाथ में कुछ नहीं है ऐसे करो कौआ उड़ जाएगा बहुत चौकन्ना रहता कौवा ऐसे ही कामी लोभी लोलुप व्यक्ति वे सदा डरते रहते हैं हमारा विषय सुख कोई हमसे छीन न ले जाए कैसे बोले एक कुत्ते को भूखा कुत्ता था जंगल में सूखी हड्डी मिल गई अब वो सूखी हड्डी को चबाने लगा सूखी हड्डी में भला रस पर उस कठोर हड्डी से उसका अपना ही तालू छिल गया और रक्त बहने लग गया अपने ही तालू से झरते हुए रक्त को पीकर वह अनुभव करने लगा आह हा हड्डी में कितना रस है अरे मूर्ख हड्डी में रस नहीं तेरा ही रस निकल रहा है और तुझे भ्रम हो रहा है कि हड्डी में रस है ऐसी ही स्थिति इंद्र की सुख हार ले भाग सठ स्वान रख इंद्रगराज छीन ले जन जान जड़ा तिमिश्र ही नला ऐसे ही देवराज इंद्र को लज्जा नहीं है वो ये सोचते हैं कि नारजी मेरा राज्य छीन लेंगे अरे भैया जो वैकुंठ तक जिनका आवागमन है भगवान है, तो आदर करते ही हैं, आप विचार करो कौन ऐसा सृष्टि में है जो नारजी का अनादर करता हो इसका मतलब है संत जो होते हैं उनकी भूमिका भगवान से ज्यादा निष्पक्ष होती है भगवान पर असुर विश्वास नहीं करते नारजी पर सब विश्वास करते हैं चाहे ऋण कशबू का दरबार हो और चाहे कंस का दरबार हो चाहे रावण का दरबार हो सारे राक्षसों के दरबार में नारजी का पूजा आओ आओ गुरु जी आओ पधारो नारजी पधारो अब हमें कोई उपाय बताइए बोले बस हम तो बस उपायों के भंडार हैं हम ऐसा उपाय बताएंगे कि तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा अब वो मूर्ख समझते नहीं परम कल्याण होता क्या है नारद जी सबके प्रिय हैं सबके प्रिय सबके हित समते हैं ना नारद जी सब असुर भी जानते हैं कि नारद जी का किसी से कोई स्वार्थ नहीं है ये एकदम निष्पक्ष निर्मल महात्मा है ऐसा उन दुष्टों के मन में राक्षसों के मन में भी विश्वास है कामदेव गया बसंत ऋतु प्रकट कर दी लता पता वृक्ष सब फलने फूलने लगे कोयल गुंजार करने लगी कोकिल कूजने लगी भौरे गुंजार करने लगे मंद सुगंधित हवा चलने लगी जो विषयी पुरुषों के भीतर काम की अग्नि को जलाने बढ़ाने वाली थी रंभा तिलोत्तमा घृताची मैनका आदि स्वर्ग की श्रेष्ठ अफसराए जो काम कला में बड़ी प्रवीणा है तो काम कला में अति प्रवीणा जो अवसर हैं वे कोकिल कंठ से पंचम स्वर में गान करने लगी और अपने हाथ में गेंद आदि लेकर के खेल करने लगी खेलने लगी कामदेव को बड़ी प्रसन्नता लेकिन साथ ही उसके मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि अरे ये ऐसा दिव्य वातावरण हमने निर्मित किया है बसंत ऋतु आदि के सहित ऐसा वातावरण निर्मित किया है कि मरे हुए के भीतर भी काम जग जाए मुर्दे में काम जग जाए ऐसा वातावरण निर्मित किया है ये विचित्र महात्मा है इस दिव्य वातावरण का कोई प्रभाव इन महात्मा पर नहीं है और कामदेव के पांचों बाण व्यर्थ हो गए सारी शक्ति व्यर्थ हो गई काम कला कछु ही न व्यापी निज भय दे मनोभव पापी पापी को कोई डराता नहीं अपराधी अपने अपराध के कारण ही भयभीत रहता बड़ा भयभीत अब यहां प्रश्न है कि ब्रह्मा जी ने जब काम को उत्पन्न किया और उसे वर दिया कि हे मनोभव काम ये फूल का धनुष और ये पांच दिव्यवाण हम तुमको दे रहे हैं इस पूरी सृष्टि में कोई ऐसा शरीरधारी नहीं होगा जिस पर तुम अपना प्रभाव न डाल सको यहाँ तक ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मेरे ऊपर भी तुम्हारा प्रभाव तुम डालना चाहोगे तो मेरे ऊपर भी पड़ जाएगा शंकर जी जाएगा। के ऊपर भी पड़ जाएगा विष्णु के ऊपर भी पड़ जाएगा और जब त्रिदेव भी तुम्हारे प्रभाव से बच नहीं सकेंगे तो दूसरे की तो बात ही क्या है आप ग्रंथ उठा करके देखें महाभारत आदि तो उसने स्कंद पुराण आदि शिवपुराण आदि तो उसमें ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न करके उसे वरदान वर्द, दिया है उसे सामर्थ्य दिए और उस सामर्थ्य का उसने प्रथम प्रयोग ब्रह्मा जी के ऊपर ही किया उसी समय ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था बाघ देवता को और उसी समय उसने ब्रह्मा जी पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया ब्रह्मा जी का चित्र सिद्ध हो गया शिवपुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कामदेव को शाप दिया था मैंने तुझे भी उत्पन्न किया है मैं तुझे भस्म तो नहीं करूंगा लेकिन जब तू भगवान शिव के ध्यान में विक्षेप करेगा तो उनकी दृष्टि प्रति जलकर भस्म हो जाएगा ये शाप दिया इसलिए कामदेव शंकर जी की नजर पड़ते ही भस्म हो गया ये शिवपुराण में लिखा अब प्रश्न है कि कोई देवी देवता असुर असुर सिद्ध ऋषि मुनि कोई भी बच नहीं सकता काम के प्रभाव से तो नारजी कैसे बच गए प्रश्न है कि नहीं नारजी कैसे बच गए ये चौपाई इस पूरे प्रकरण का प्राण है साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी चौपाई सीम की चापी सके सीम की चा सीमा का मर्यादा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता उसे कोई भी दबा नहीं सकता जिसके रक्षक श्री रमापति हैं पुरु रमापति रामचंद्र की जय भगवान जिसके रक्षक हैं उसका कोई कुछ नहीं शंकर जी के प्रकरण में सुना ना धरी न काहू धीर सबके मन मन सिरे जेरा खे रही पाल बढ़ रखार रमा पतिजा से अब यहाँ समझना क्या है समझना ये है कि जिन्हें अपने ज्ञान का बल है अपने विवेक वैराग्य का बल है अपनी भक्ति का बल है अपने योग का बल है अपनी तपस्या का बल है अपने भजन का बल है उनको धर धर के रगड़ता है काम किंतु जिनके पास कोई बल नहीं है अकिंचनो नन्न्य गति शरण्यम तत्पादमूलम शरणम को जो सर्वतो भावेन भगवान के ही आश्रित है हमने एक दिन कहा था जैसे शिशु सर्वथा माँ के अधीन होता है ऐसे कोई भगवान के अधीन हो जाए तो फिर भगवान की प्रतिज्ञा है फिर उसको अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर तो ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है करम सदाति में kari karu sada इसलिए मोरे शिशुसम दास अमानी अमानी दास शिशु के समान होते हैं जिन्हें भगवान के बल को छोड़कर दूसरे किसी का बल नहीं होता ऐसे जीवों की रक्षा निरंतर भगवान करते हैं इसलिए भैया भजन साधन खूब करो सत्संग खूब करो व्रत जप तप नियम जो कुछ भी शास्त्र में कहे गए उनको करो यही कालक्षेप है साधक का लेकिन बल आश्रय केवल और केवल भगवान के चरणों का रखो और किसी का बलो वृंदावन के महान ऋषिकाचार्य विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं साहू केवल भजन को के आचार व्यास भरोसे कुमारी के सोवत पांव पसार इसका अर्थ मत लगा लेना की व्यासी पांव पसार के सोते रहते थे तान दुपट्टा सोते रहते थे व्यासी का जीवन चरित्र देखो तो ठाकुर श्री युगल किशोर की अश्याम सेवा अपने हाथ से और युगल किशोर की जिस भाव से सेवा उससे अधिक भाव से संतों की सेवा क्योंकि उत्कर्ष तिलक अरुदान को भक्त इष्ट अति के एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जा रहा है एक क्षण भी प्रमाद में नहीं है तो निरंतर उपासना में लगे हैं लेकिन भाव न तो हमें भजन का बल काहू केवल भजन को किसी साधक को अपने भजन का बल है किसी को अपने आचार विचार धर्माचरण का बल है लेकिन हमें तो श्री राधा रानी की कृपा करुणा का बल है व्यास भरोसे पूर्ण केम पकार किसी का नाम है स्वामी जी शरणागति जहाँ अपना बल ना हो भगवान भगवान की शरणागति ही उपाय है और शरणागति ही उपेय बोलो भक्तवत्सल भगवान के नाभाजी क्या कह रहे हैं या तो भगवान के भरोसे हो जाओ या गुरुजी के भरोसे हो जाओ या संतों के भरोसे हो जाओ हरि गुरु संत तीन नहीं है एक ही है ईमानदारी से हो जाओ नाभाजी कह रहे हैं काहू केवल जोग जज्ञ कुल करनी की आत धक्त दाम माला सुधन पुरबसो नारायण दावाजी कहते नावाजी हैं है प्रो, ने प्रो, ने प्रो। किसी को योग का बल है किसी को यज्ञ का बल है किसी को अपनी कुलीनता का बल है कि मैं बहुत ऊंचे कुल खानदान में पैदा हुआ हूं मैं बहुत उत्तम साधक हूं ऐसा भी बल है लेकिन हमें तो केवल संतों की कृपा का बल है ठाकुर जी आप ऐसी कृपा कीजिए कि संतों का नामरू गुण चरित्र हमारे हृदय में बस जाए हम तो भक्त चरित्र के माध्यम से ही संसार से तरेंगे क्योंकि हमारा अपना कोई बल नहीं है अब देखिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर पूरी तरह श्री नाम के बल का आश्रय अपना उनको कोई बल नहीं है कैसी दीनता है हरिदास ठाकुर में जिनका आलिंगन करके महाप्रभु जी अपने अपने को अत्यंत पावनता का अनुभव करते हैं मैं पवित्र हो गया हरिदास तुम्हारा आलिंगन करके वो हरिदास ठाकुर श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते नील चक्र का दर्शन करके ध्वजा का दर्शन करके शास्त्रांग प्रणाम करके रोने लग जाते हैं निकलते नहीं है कि जगन्नाथ जी के किसी सेवक के ऊपर हमारी छाया न पड़ जाए जिनका आलिंगन करके महाप्रभु जी अपने को धन्य मानते हैं ये दीन का है ऐसे हरिदास ठाकुर के ऊपर कलयुग कल्युग नहीं कलयुग का बाप भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता उनका बिगाड़ करता कोई विकार कुछ नहीं बिगाड़ सकता विरोधियों को भी नतमस्तक होना पड़ा इसलिए सीमे की चापी शा बड़ा भगवान उसके रखते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता बड़ा सुंदर श्री बक्सर वाले महाराज जी का बड़ा सुंदर एक पद है जे, जे जे, श्री सीतारामी महाराज की जय जय श्री राम गोविंद जय जय गोपाल जय I'll never forget you. मन में रोष नहीं हुआ प्रेम से कहा कोई बात नहीं भैया हम तो अकिंचन साधु हैं इतना बढ़िया तुमने नाच गान किया कुछ पुरस्कार हमको देना चाहिए था लेकिन हम तो अकिंचन हैं आपकी मंगल कामना करते हैं आपको आपका भगवान मंगल करें बस यही हम कह सकते हैं तो बाकी गंगा जी का सुंदर जल है इच्छा हो तो गोता लगा इच्छा हो तो जल पी लो सुंदर फल फूल हैं इच्छा हो तो खा लो पधारो ठंडे ठंडे पधारो कामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ तो मेरे इस दुर्धर्ष में अपराध को भी नारद जी ने कुछ भी नहीं गिना जैसे कुछ हुआ ही नहीं पर हमको आशीर्वाद देके विदा कर दिया न नारद मन कछु रोषा कही प्रिय वचन काम परिचोषा नारजी के चरणों में काम नतमस्तक हुआ और इंद्र के पास गया वहां जाकर नारद जी की गरिमा महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और इंद्र के सहित संपूर्ण देवताओं ने नारजी के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया मुनि ही प्रसन्न प्रसंस प्रशंसा नारद जी की की पर प्रणाम किसको किया हरि ही सिर भगवान को प्रणाम किया नारद जी की प्रशंसा करके समस्त इंदिरादी देवताओं ने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया सब जानते हैं कि तीन की चाप सके को कुसू रखवार रमापति जासू तो भगवान रक्षक है भगवान ने नारद जी को बचा लिया तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया भगवान की कैसी महिमा है अपने भक्त की वे कैसे रक्षा करते हैं अब देखो नारद जी ने काम को जीत लिया नारद जी ने क्रोध को भी जीत लिया किंतु अहंकार आ गया तब नारद गगने शिव पाहीं जिता काम अहमिति मन माने मन में अहंकार आगे मैंने काम को जीत लिया अहंकार है भी बड़ा सूक्ष्म एक बार ऋषि केस में गीता भवन तीन नंबर में दास परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम जी महाराज के चरणों में बैठा हुआ था और घाट पर कथा चल रही थी श्री नवल राम जी महाराज भी पूरी व्यवस्था देख रहे थे गंगा तीन नंबर घाट पर कथा थी और स्वामी जी के यहाँ वो बॉक्स लगाया गया था कथा सुनने का तो स्वामी जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे समय प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था तो जब हम प्रणाम करने जाते तो कथा में हमने क्या कहा उसको स्वामी जी कहते तो कपिलो चला हम प्रणाम करने गए तो स्वामी जी ने कहा कि आज आपने इस श्लोक की बहुत अच्छी व्याख्या की अहम मानो ममाभिमानोई काम लोभाद लोभा मलई वीतम यदा मन शुद्धम अदुखम असुखम समम बोले इस श्लोक की बहुत अच्छी व्याख्या थी बहुत अच्छा कहा बोले देखो मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ स्वामी जी ने स्वामी जी के किसे तो। मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है पर एक अंतर बहुत भारी है क्या जहां ज्ञानी पहुंचता वही भक्त पहुंचता इसलिए अंतर नहीं है पर एक बहुत भारी अंतर है ज्ञानी को प्रकृति का अतिक्रमण करना पड़ता है तब वह ज्ञान में स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है उसको देह से ऊपर उठना पड़ेगा उसको इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा फिर उसको मन से ऊपर उठना पड़ेगा फिर उसको बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा फिर उसको चित्त से ऊपर उठना पड़ेगा फिर उसको अहंकार से ऊपर उठना पड़ेगा तो स्वामी जी ने कहा कि अष्टा प्रकृति में अहंकार इतना सूक्ष्म है उस अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करने में साधकों को ज्ञान मार्ग के साधकों को ज्ञान की साधना करते करते कई जन्म लग जाते हैं और जब तक अहंकार का चिक्रमण नहीं करेगा तब तक वो स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होगा किंतु भगवान के भक्तों को बड़ी भारी सुविधा है क्या सुविधा है बोले उनको न तो देह के ऊपर उठना है ना इंद्रियों के ऊपर उठना है ना मन के ऊपर उठना है ना बुद्धि के ऊपर उठना है ना चित्त के ऊपर उठना है ना अहंकार के ऊपर उठना है उनको अपना देह अपनी इंद्रियां, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवान को सौंप देना और केवल ये स्वीकार कर लेना है कि यह अभिमान जाए जनी भोरे में सेवक हो रघुपति पत्मे मैं सेवक जैसे बिस्की दवा दिश है इसी प्रकार से माया के परिधि का जो अहंकार है जड़ माया का अहंकार उस अहंकार की औषधि ही यही मैं भगवान का हूँ की स्वीकार कर लो भीतर से और जब मैं भगवान का हूँ तो मेरे भगवान है तो शरीर संसार से अपने आप पिंड छूट गया तब शरीर संसार है किस लिए बोले शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए ये भक्तों को बोले सुविधा है तो भक्त एक ही जन्म में अपना काम बना सकते हैं ज्ञानियों को कई जन्म लग सकते हैं तो इतना अंतर है बाकी सब चीजें बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये स्वामी जी ने दास को बताया हाँ धन्यवाद अहंकार बड़ा सूक्ष्म है और अहंकार से ही जीवन पर्यंत अपने आप को बचाना है बड़े बड़े श्रेष्ठ भक्तों के जीवन में भी कई बार नचाहते हुए भी ऐसी घटनाएं घट गट जाती हैं जिनका कुछ रहस्य मालूम नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ उच्च कोटि के भक्त हैं साधक हैं ज्ञानी हैं इनको तो फिसलना नहीं चाहिए चाहिए कैसे फिसल गए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का द्वारा दिया हुआ समाधान बोले वो फिसलते नहीं है ठाकुर जी जान के फिसलवा देते हैं उनको तो। बोलो भक्तवत्सल भक्त भगवान की क्यों तो नहीं तो उनको तो हंकार आ जाएगा ए, देखो इस कराल कल काल में मैं एकदम साफ बच गया काजर की कोठरी में कैसो हुनो जाए काजर की एक रेख लाग है पे मैं देखो तो फिर इस विचारी की दुर्दशा ज्यादा होगी तो कुछ न कुछ ऐसा उठा पटक दो चार बार करवा दो जिसके कारण जीवन भर रोता रहे प्रभो मौसम कौन कुटिल खलकामी यही ती हो ऐसो नमकहरामी तो दुष्ट जो होते हैं वो अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं पर उनको उससे ग्लानी नहीं होती आपका कपड़ा एकदम सफेद है उस पर ऐसे ऐसे भी दस बीस बार रगड़ दो तो कुछ न कुछ दाग धब्बा आ जाएगा वो तो काले ही कपड़ा है तो पहले से ही बहुत मैला कुछला हो रखा है तो उसको और धूल मिट्टी में सान दो कुछ नहीं उसका बिगड़ेगा ऐसे ही भक्त जो होते हैं वो अत्यंत शुभ वस्त्र के समान होते हैं उनके जीवन में यथकिचित कोई भगवान की इच्छा से भी कुछ घटित तो हो जाए उसकी भी जीवन पर्यंत उन्हें ग्लानी रहती है हमने क्रोध क्यों कर दिया अरे हमारे मन में काम कैसे आ गया हमारे मन में लोभ कैसे आ गया एक बार आया तो हजार बार आया अब हम नहीं कह सकते कि हम लोभी नहीं हैं, हम काम नहीं है हम क्रोधी नहीं है हम सब कुछ है बच रहे हैं अपने सामर्थ्य में भगवान की कृपा से बच रहे हैं खाकचौक में खाकचौक हमारा जो गुरु है मलुकपीठ खाक चौक सब आपने देखा बगल में ही स्थान है पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा कि हमारा नाम लेकर का अमुक दास हाँ महाराज जी बोले भक्तमाली जी का दर्शन बहुत दिन से नहीं हुआ कैसे हैं अच्छे है भक्तमाली जी पूज गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी हाँ महाराज जी ठीक हैं कभी कभी बाहर चले जाते हैं प्राय ही रहते हैं अरे बहुत दिन हो गया एक बात को कई बार कहने का ब्रस्त अरे बहुत दिन हो गया दर्शन नहीं हुआ दर्शन नहीं, नहीं हुआ बुलाओ कभी दर्शन करे हम का ठीक है महाराज बुला लेंगे तो, तो आ जाएंगे सहजे तो हम रोज दर्शन करने तो जाते थे शाम को थोड़ी देर बैठते थे महाराज जी के पास यहाँ से खाग चौक से लगभग पांच साढ़े पांच बजे चलते थे फिर तो महाराज जी के पास आधा पौन घंटे बैठते थे फिर तो गोपीश्वर महादेव का दर्शन करके खाग चौक उनके चरणों में जाके थोड़ी देर बैठते महाराज जी कुछ भी कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं हम शांत जाके वहाँ बैठ जाते समाचार तो वो पूछते थे कभी किसी को कुछ कह रहे हो तो हम सुन लेते तो महाराज जी याद कर रहे थे तो हम जल्दी ही चार बजे के करीब ही हम पहुँच गए संवाद देने के हिसाब से हम पहुँचे तो महाराज जी कुछ लिख रहे थे गर्मी का समय था तो कहो पंडित जी आज जल्दी कैसे आ गए तो हमने कहा आज महाराज जी आपका स्मरण कर रहे थे पहले ऐसी बहुत दिन हो गए भक्तमाली जी का दर्शन नहीं हुआ तो महाराज जी ने वाक्य भी पूरा नहीं किया कलम को बंद किया और वैसे ही खोला छोड़ करके तो गमछा ऐसे कंधे पर डाला कमर तो झुक गयी थी ऐसी कमर झुके झुके पीठ पे हाथ धर के महाराज जी कहा जा रहे हैं अरे बोले महापुरुष ने स्मरण किया है हमने कि कोई जल्दी नहीं है आप कल परसों ने नहीं, नहीं नहीं नहीं अपने से ज्येष्ठ महापुरुष गुरुजन याद करें तो शिष्य को सेवक को तत्काल उपस्थित तो होना चाहिए और इतना कहते कहते महाराज जी तो आगे आगे हम पीछे पीछे जैसे पहुंचे तो महाराज जी हमारे ऊपर बड़े बिगड़े माने, अरे महापुरुषों को ऐसे लाया जाता है अरे तुम पढ़े लिखे मूरख हो कुछ नहीं जानते अरे यहाँ कोई सौ दो साधुओं की रसोई होती खीर मालपुआ बनता और बढ़िया भंडारा होता तब बुलाते अब प्रसाद पगाते बढ़िया ऊपर से कपड़ा देते अचला देते दक्षिणा देते तब ना महापुरुष का सम्मान होता ऐसी उठा ला उनको प, बताओ अरे हमने कहा महाराज जी हमने तो केवल आपकी बात कही थी महाराज जी ने कहा कि नहीं हम अभी चलते हैं तो हम कैसे मना कर सकते हैं वाह बहुत अच्छा किया फिर आना पड़ेगा भंडारे में आना पड़ेगा दर्शन फिर देना पड़ेगा तो महाराज जी ने ऊपर पट्टी थी बोले यहां बैठ जाओ कंबल बिछा दिया हमने महाराज जी तो दीनता की मूर्ति से नीचे चटाई पर ही साष्टांग करके महाराज जी हाथ जोड़ के बैठे महाराज ऊपर बैठो महाराज बोले नहीं चरणों में ही चीज अरे राम राम क्या हो गया बुढ़ापे ने घेर लिया आपको अरे ये क्या हो गया कमर झुक गई ओहो कमर झुक गई हमसे तो उम्र बहुत कम है महाराज बोले हाँ बहुत कम है उम्र अरे तुम्हारी कमर झुक गई बुढ़ापा आ गया अरे राम राम बुढ़ापा आ गया बाहर जाते हो हाँ महाराज जी चले जाते हैं कोई बहुत आग्रह करते हैं तो जाने आने की बहुत इच्छा तो नहीं रहती है लेकिन लोग ज्यादा आग्रह करते हैं। चले जाते हैं क्यों तो जाते, जाते हो क्यों जाते हो वृंदावन छोड़ के बुढ़ापे में कमर झुक गई क्यों जाते उनके तो तो बोलने की पद्धति ही ऐसी थी वो भी डांट नहीं रहे थे लेकिन उनके एक बोलने का तो तो मैंने हम लोग कहेंगे ना उनकी बोलन उनकी बोलन ही ऐसी थी क्यों जाते हो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी वैराग्य का सर्वथा अभाव है लोभ की वृत्ति अत्यंत बढ़ी हुई है इसलिए बार बार धाम को पीठ दिखाकर बाहर चला जाता आप ईमानदारी से पूछो कोई इस सच्चाई को ऐसे कह सकता महाराज जी हम जानते हैं उनमें लोभ की सूक्ष्म गंध तक नहीं थी लेकिन उन्होंने इतने दीन भाव से आंख भर के कहा महाराज जी लोभ की वृत्ति बहुत बढ़ी हुई है त्याग वैराग्य का सर्वथा अभाव है इसलिए बार बार धाम को पीठ दिखाकर में चला जाता महाराज जी बोले ए, क्यों बटोरते हो इतना बुढ़ापे में धर के ले जाओगे ये महाराज जी ने पारू बाबा महाराज जी बोले ये सब जानते हैं पर दास ने निवेदन किया ज्ञान वैराग्य तो है ही नहीं जबकि महाराज जी की स्थिति ये थी अपने संपूर्ण जीवन में न एक इंच भूमि न एक रुपए का संग्रह कपड़ा का भी संग्रह नहीं था उनके पास महाराज जी विचित्र बात थी एकदम सफेद कपड़ा आवे बढ़िया अच्छा सूती तो कहते वो अपने बेण में कुे बाबा हैं हाँ ये कपड़ा बनवारी रही जी के लाए को सफेद पहनते थे एकदम बढ़िया ये कपड़ा उनको देंगे कोई रेशम का कपड़ा आ जाए तो वो बराना वाले महंत जी को देंगे सब कपड़ों पर नाम कोई लाल कपड़ा आ गया तो अमुख स्वामी जी आते प्रकाशानंद जी आते हैं उनको देंगे वस्तु आई नहीं कि उसको किसको दे देना है पहले से निश्चित हो गया बनियान में ताफी में छेद रहते महाराज ये फटी हुई अरे राम राम तुम फटी हुई कहते हो राम जी ने दया करके खिड़की खोल दी है खूब तो बढ़िया हवा लगती है बहुत अच्छा है। ये सब जंगला है खिड़की है महाराज जी आपने पहना वो तो उल्टा है कोई बात नहीं उतारेंगे तो सुल्टा हो जाएगा उल्टा सुल्टा क्या है ऐसी उनकी बहुत खाक सो महाराज जी बोले रह जाओ जहा राज हमारी तुम्हारी दोनों की सेवा करेगा हम भी वृद्ध हैं, आप भी वृद्ध हो गए दोनों की सेवा करेगा हिम्मत नहीं है जो खाकचोक से तुमको बाहर ले जाए कोई तो तो सही बात हो तो, तो नरसिंह भगवान से कहीं मत जाओ यहीं रह जाओ ये हम दोनों की सेवा करेगा महाराज जी बोले आपकी तो बहुत दया है बड़ी कृपा है प्रणाम करके महाराज जी ने कुछ पवाया तो महाराज जी वहाँ से बोले जाओ बेच के आओ अब हमें बड़ा खराब लगा की आती गांपट करने लग गये महाराज जी और छाती पे धर के ले जाओगे बता हम अच्छे इधर सुवेरे से करे थे दर्शन नहीं हुआ दर्शन नहीं हुआ दर्शन के लिए लाए तो ये सत्संग हुआ हमने कहा महाराज जी जब बैठ गए महाराज जी महाराज जी तो ऐसे ही बोलते हैं और आपको नहीं नहीं उन्होंने बिल्कुल सही कहा एकदम सत्य कहा महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा कहते देखो पंडित जी तुम्हें पता नहीं है तुलसी जी ने कहा है लोभ पास यही गर्ण बंधाया सोनर तुम समान रघुलाया लोभ का पास के गले में बंधा नहीं बंधा वो तो है रघुनाथ जी आपके समान है तो हम तो दासान वासे, हम तो राम जी के समान तो कभी हो नहीं सकते तो लोभ रहित हो जाएंगे तो राम जी के समान हो जायेंगे समान तो होने ही नहीं है हमको तो दासानुदास के भाव में ही रहना है सारे विकार जीव के भीतर रहते हैं काम क्रोध लोभ सब भीतर रहता है पर यह जीव बार बार झुठलाता है कि मैं निष्काम हूँ मैं अक्रोध हूँ मैं अहम शून्य हूँ और इसी के कारण बार बार मार खाता है माया की फिर महाराज जी ने कहा पंडित जी देखो ह होते तो हैं ही विकार पर उनको स्वीकार कर लेने में लाभ है मान लो भगवत कृपा से सर्वथा निर्विकार साधक हो गया हो तो भी मैं निर्विकार हूं ये भाव करने से सारे विकार फिर से भीतर आ गए इसलिए निर्विकार होकर भी सदा अपने को यही अनुभव करना कि मौसम कौन कुटिल फलता तुलसीदासी में विकार थे सूरदासी में विकार थे कबीरदासी में विकार थे मलुकदासी कहते हैं कि हम मलमूत्र के कीड़ा एक अपने पद में बोलते हैं, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मूलक हीरा तुम साहेब समर्थ, हम मलमूत्र के कीरा साधु संत आचार्य की नहीं अपने को मलमूत्र का कीला कहते हैं जैसे मलमूत्र का किला मलमूत्र में सुख अनुभव करता है ऐसे ही मैं सुख अनुभव करता हूँ संसार में भोगों में सुख अनुभव कर रहा हूँ क्या मलुदासी का जीवन ऐसा है दीनता अहंकार की औषधि दीन का ही है प्रणाद पि सहिष्णुना अमाना की सद महाप्रभुजी क्या कहे ऐ नंद तनुजकिकर पति भगवान बुध कृपया धूलिदृषम विचिन्तया आप अपने कर्ण कमल की रज का एक कर्ण मुझे मान लीजिए स्वीकार कर लीजिए मैं तो विषम विषय के समुद्र में पड़ा हूँ ये कौन कह रहे हैं श्री गौर हरि कह रहे हम लोगों को सिखा रहे अहंकार आ गया जीता, काम अहमिति, मन माही और जब अहंकार आ गया तो ये अहंकार ही सबका मालिक है सबका सेनापति है अहंकार रहेगा तो उसकी फौज काम क्रोध लोग सब आ जाएंगे बिना बुलाए धीरे धीरे आ गए और आज तक नारद जी ने अपनी वाणी से या तो भगवान का चरित्र कहा या किसी संत का चरित्र कहा लेकिन आज जीवन में ये पहला अवसर आया कि मार चरित्र शंकर ही सुनाए मार मे काम रामचरित्र ने सुना कर काम चरित्र सुनाया शंकर जी को और शंकर जी भी नारद जी से बड़ा प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान के भक्त है नारद जी भगवान शिव ने स्वयं अपनी वाणी से कहा वासुदेवे भगवती वो कहते हैं सप्रियो भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो ही में चौथे स्कंध में भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो ही जो भगवान वासुदेव का शरणागत भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है शरणागत शिव जी हैं। को बहुत प्रिय हैं। इसलिए शिव जी ने उनको सिखाया हे महर्षि मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ जैसे आपने ये पूरा प्रसंग हमको सुनाया भगवान के पास तो आप जाती आते रहते तो उनके पार्षद हो उनका स्वभाव हम जानते हैं कथनचित वे खोद खोद के पूछें, तो भी घुमा फिरा देना बात को उनके सामने मत कह देना क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि ठाकुर जी तो फिर नारजी के साथ कुछ न ना कुछ नाटक कर ही देंगे कुछ तो छोड़ेंगे नहीं चले हु प्रसंग जुराये हु तब हूँ प्रसंग चले तो भी तुम जो है उसको छिपा लेना नारजी ने हंसते हंसते शंकर जी से यहाँ तक कह दिया था भगवान देखो मेरे पिता ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई काम विकार से बच नहीं पाए मैं देखो मेरे पिताजी की हालत देखो क्या हो गई आप तो बहुत बड़े हैं परम भागवत में बुरा नहीं मानना काम को आपने जला तो दिया पर क्रोध पर आपने विजय प्राप्त नहीं की पर आपके सेवक नारद ने काम को भी जीत लिया क्रोध को भी जीत लिया लोभ को भी जीत लिया शंकर जी ने कहा धन्य धन्य धन्य महर्षि धन्य है। बहुत अच्छी बात है लेकिन एक बात है ये सब बात भगवान को मत बताना प्रसंग चल पड़े तो घुमा फिरा देना बात को कहमत देना नार जी को अच्छा नहीं करना शुभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही क्यों महर्षि याज्ञवल्प कहते हैं भरद्वाजी हर इच्छा बलवान भगवान की इच्छा बलवती होती है क्योंकि नारद जी के इस चरित्र के माध्यम से भगवान तो अवतार लेना चाहते हैं और जीवों को एक बहुत बड़ा उपदेश नारद चरित्र के माध्यम से साधक जगत को शरणागत भक्तों को देना चाहते हैं क्योंकि राम की था असम कोई शंकर जी को शंकर जी के वचन नार जी को अच्छे नहीं लगे और वे ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मलोक में भी जाकर सारी बात बताई और शंकर जी ने तो समझा ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले क्यों नहीं बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को भी बोलना चाहिए था ना? शंकर जी ने कहा तो ब्रह्मा जी को भी कुछ कहना चाहिए ब्रह्मा जी क्यों नहीं बोले ब्रह्मा जी बाहर से नहीं बोले पर भीतर भीतर, भीतर बोल लिए बोले कोई बात नहीं हम समझ रहे हैं क्या होने वाला है, है? हाँ। और जो हम समझ रहे हैं वो थोड़ी दिनों में सामने आने वाला है बोलो भक्तवत् भक्त भगवान की जय क्यों क्यूँकी नारजी भगवान की जन्मोहनी माया के प्रभाव में ऐसे मोहित हो चुके हैं कि अब हमारे समझाने का कोई असर उन पर होगा नहीं जब तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना त्रिभुवन गुरु शंकर जी के समझाने पर इनकी समझ में नहीं आई तो हमारे समझाने पर भला कैसे समझ में आएगा इसलिए ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए आज जोड़ लिए गए आगे क्षीर सिंधु चले गए भगवान का गुणगान करते हुए गए देखो चाहे जैसी स्थिति हो भक्त को अपनी चर्या अपना स्वभाव अपना व्यवहार त्यागना नहीं चाहिए नारजी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हमारी चाहे जो स्थिति हो हम नाम जपना न छोड़े हम गुणगान करना न छोड़े हम कथा कीर्तन न छोड़े बस यही तो हमारा अवलंब है जितना हमारे महाराज जी जितना हमारे अधिकार में है उतने का तो उपयोग करें जो हमारे अधिकार में नहीं है जाने दो उसको। भगवान करेंगे भगवान पर भरोसा करो पर जितना भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है वो भगवत प्रदत्त उतनी सामर्थ्य का उपयोग तो हम करें उसमें हम स्वतंत्र हैं नारद जी भगवत गुणगान करते हुए क्षीर सागर पहुंच गए श्री भगवान हर सि मिले उठी रमान के तो उठी काल से पोड़े थे लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी नारद जी के पहुँची भगवान उठ के बैठ गए और भगवान ने इतना स्नेह किया नारद जी को से सैया पर भगवान पोड़े थे भगवान ने स्नेहपूर्वक हाथ पकड़ के नारद जी को अपनी सैया पर ही बिठा लिया अपने आसन पर ही बिठा लिया इतना स्नेह भगवान ने किया और बैठे आसन ऋषि समय था उसी आसन पर उनको बिठा लिया बैठ गए बोले महाराज बहुत दिनों बाद आपने दया करी है बोले बिहसी चराचर राया बहुते जनन कीन मुनिदाया नारद जी तो दूसरे ही भगवान लीला कर रहे थे नारद जी के साथ तो काम चरित नारद सब सब पूरी कथा सुना दी यद्यपि वरज प्रथम प्रथम वरज शिविरा के यद्यपि शंकर जी ने मना कर दिया था फिर भी सुनाया अब देखिए यहाँ दो बातें समझनी एक बात हम लोगों को ये समझनी है कि अपने जीवन का शुभ हो या अशुभ हो कुछ भी छिपाओ मत हरि गुरु संतों के सामने निष्कपट भाव से निर्गलिक भाव से उसको ज्यो का त्यों कह डालो कह दो उससे तुम हल्के हो जाओगे अब कहीं तुम्हारे द्वारा कुछ अनुचित हो रहा होगा तो उन हरि गुरु संतों की कृपा से उसमें सुधार आ दोनों बातें कह दो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो यद किंचित गुरु संतों की कृपा से यद किंचित अनुभूति भूले भटके हो जाती है उसको तो हम बढ़ा चढ़ा करके संतों के सामने गुरुजनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं। और ऐसी जो काम हमारे जीवन में बन जाते हैं जिनसे हम मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं बनते ऐसी बातें ना ईमानदारी से भगवान के सामने स्वीकार करते हैं न गुरुदेव के सामने स्वीकार करते हैं न संतों के सामने स्वीकार करते हैं इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि कि ये संग सने, सहित सनेह ये सहित सनेह जे अघ प्रेम पूर्वक पाप किए हैं हमने किये सहित सनेह जे अघ हृदय राखे चोरी छिपा के रखे उनको और संग वस किए शुभ सुनाए सकल लोक ढिढोर ढिढोरा पीट दिया संसार में कोई अच्छा काम बन गया कैसे देऊ ना देर काम लो लुप भ्रमत इत उत भगत परिहरी तोर कैसे देऊ ना थी खोर इतना होने के बाद भी ही इतना तुम्हारो कहावत लाज अचई ढोर लज्जा छोड़ी नहीं लज्जा को घोल घाल के पी गया नीलज पर रीझ रघुवर देहू तुलसी ही छोड़ कैसे देहू नाथन को ये अच्छी बात है नारजी की खराब बात नहीं उन्होंने शंकर जी को सुना दिया संत को सुनाया पिता उसको सुनाया पिता को गुरु कहते हैं कि नहीं कहते संत शंकर जी को सुनाया अब गुरु ब्रह्मा जी को सुनाया अब गुरु हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही भागवत का उपदेश नारद जी को किया तो पिता भी हैं गुरु भी हैं तो संत को सुनाया गुरु को सुनाया अब भगवंत को सुनाया इसीलिए नारद जी बच गए नहीं सुनाते तो नहीं बचते ये शिक्षा हम लोगों को लेनी है और एक शिक्षा तो है ही है की हम लोगों को अपना अहंकार कभी नहीं करना साधन का कौन ऐसा है जो प्रचंड भगवान की माया से मोहित न हो भगवान बाहर से तो प्रसन्नता का अभिनय कर रहे हैं लेकिन भगवान का मुख कुछ रूक्ष रूक्षण हो गया रूख बदन करी मृदु बचन रूखे होने पर भी मीठा बोले भगवान अरे महाराज काम बिचारा क्या कर सकता है आपका आप जैसे संतों का स्मरण करने वाले निष्काम हो जाते काम शून्य हो जाते विकार शून्य हो जाते आपका काम क्या बिगाड़ेगा और भगवान का ये कहना बिल्कुल सही है प्रातः स्मरण का एक श्लोक है लिखने ही होंगे सनत कुमारो मे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार संवर्षि देवर्षि नारियाव जी नाराज भी महाराज और प्लवंगम माने हनुमान जी महाराज सनत कुमारो देवर्षि सुख भीष्म प्लवंगमान पंचयता नित्यम काम बाधा निवर्तते इन पांच का स्मरण करने से काम बाधा नष्ट हो जाती है अनेक साधकों ने इन पांचों महापुरुषों के नाम का स्मरण करके जब करके अनुभव किया है कि हमारे चित्त में पहले जैसा विकार अब नहीं है धीरे धीरे समाप्त तो हो गया अनेक साधकों ने तो नारद जी के स्मरण ऐसी काम नष्ट होता है सुखदेव जी के स्मरण से काम नष्ट होता है हनुमान जी के स्मरण से काम नष्ट होता है नारद जी के स्मरण से काम नष्ट होता है सनकादिकों के स्मरण से काम नष्ट होता है सुखदेव जी के स्मरण से काम नष्ट होता है और देखो हे महर्षे मोह तो उनके मन में होगा जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है आप तो परम ज्ञानवान हैं, परम वैराग्यवान हैं और ब्रह्मचर्य व्रत में आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं। आपके जैसे संतों को भला काम की पीड़ा कैसे हो सकती भगवान बड़ाई भी करते हैं तो खूब ट्रंग पे चढ़ा देते हैं ऊंचे चढ़ा देते हैं। खूब प्रशंसा भगवान ने की और अंत में नारद जी ने भगवान के वक्तव्य पर जो उद्गार व्यक्त किया नारद नारद जी को कहना चाहिए था भगवान आपकी कृपा ही है अन्यथा इस दास में ऐसी कहां सामर्थ है भीतर से कहते तो बात बन जाती लेकिन नारद कहे सहित अभिमान कृपा तुम्हारी सतल भगवान भगवन अभिमान सहित कहा कि आपकी कृपा है भगवान मुस्कुराए बोले अभी केवल छोटा सा अंकुर था अब हो गया वृक्ष अंकुरे गर्व तरु भारी तरु माने वृक्ष भारी पेड़ अहंकार का हो गया है अब मैं इसको उखाड़ के फेंकूंगा मैं मान नहीं सकता मेरा तो खेल हो जाएगा मम कौतिक हुई कौतुक तो क्या है अवतार, अवतारे लीला है हमारी लीला बन जाएगी, और नारजी का हित हो जाएगा साधकों को प्रेरणा मिल जाएगी और श्री ठाकुर जी ने नारद जी के साथ अब क्या करेंगे नारद जी को तो विदा कर दिया अब नारद जी चले हैं वहाँ से भगवान ने 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा एक सुंदर नगर जो वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर था उसको रच दिया उसमें बड़े सुंदर थे और नरनारी इंद्रो के समान वैभव और विलास उस नगर का था रूप तेज और नीति का तो वो निवास स्थान था उस जगह नारी जी को भेज दिया और विश्व को देख कर के नारजी तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए महाराज जी लिखा है विश्व तासु कुमारी श्री विमोह जिस रूप में आई एक बात है नार भगवान ने कहा तुलसीदास ने कहा मोहन नारी नारी के रूपा कन्नगारित अनुपाय स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती कोई न कोई कसर निकाल देगी हमारे महाराज जी विनोद में कहते थे लंका से राम जी विजय करके आए तो किस किंदा में भी थोड़ी देर के लिए विमान उतरा तो सब बंदरिया इकट्ठी हो गई बड़ी सुंदरी होंगी तब इतनी बड़ी लड़ाई हुई देखो देखो भैया जानकी की मैया कैसी हैं, तो सब चारों ओर से बंदरिया देखने लगी और कैसी उदास हो गई तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप लोग इतनी उदास क्यों हो गई पहले बड़ी प्रसन्न थी उदास क्यों हो गई तो बंदरिया बोली सुन्दर तो बहुत है एक पूछ होती तो और सुंदर हो जाता पूछ नहीं होता बोलो वृंदावन बिहारी उन्होंने कमी निकाल दी किशोरी जी ने बोले पूछ होती तो और अच्छा होता मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी है चरित अनुपा लेकिन ये इतनी सुंदरी है कि स्त्री विमोह जिस रूप ने लक्ष्मी जी देख के मोहित हो जाए इतनी सुंदरी ये कौन है ये भगवान की माया है त्रिगुणात्मिका माया ही है जो संपूर्ण गुणों की खान है सत वृष्त सब जिसमे प्रतिष्ठित हैं, ऐसी वो महामाया ही वो विश्व बनी और स्वयं हो रहा है बड़ा भारी भीड़ वहाँ इकट्ठी है नारजी कौतुकी हैं वहाँ गए अरे भैया ऐसा नगर तो कितने समय से आना जाना इस रास्ते ऐसी हो रहा है लेकिन पहले कभी देखा सुना नहीं गया राजा ने शील निधि राजा ने बड़े प्रेम से नारजी की अगवानी की चरणों का प्रक्षालन किया अर्घ अर्घ्य मधुपर्ख आदि निवेदित किया और कन्या को चरणों में प्रणाम करवाया और बोले कि कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार इसके दोष गुण दोष सब आप हृदय में विचार करके कहिए देखो कुछ चीजें हैं नारजी तो समर्थ महापुरुष हैं पर कुछ चीजें हैं नारजी के लिए कोई बाधा नहीं है पर हमारे जैसे जो अति सामान्य मनुष्य हैं यदि वो ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो कुछ कामों से बचना चाहिए साधुओं को किस काम से एक तो हाथ देखने से बचना हम तुम्हारा ज्योतिष देख देंगे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र का विचार करेंगे तुम्हारी ज्योतिष देखेंगे तुम्हारा हाथ देखेंगे के हमारे जगदीश बाबू जी जा रहे थे ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं हुआ तो संत जैसे तो रहते ही हैं तो किसी ने ए बावा, बावा जी, कहा बाबा बाजी कहा भैया बोले तो हाथ हाथवा देखना जानते हो तो बाबू तो बाबूजी वैसे भी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए हैं तो कुछ न कुछ तो बुद्धि रहती ही है तो बाबू जी बोले अरे भैया सामान हमारे ऊपर थैला लगा हुआ है और बैठने की जगह नहीं है क्या हाथ देखें हम तुम्हारे ये नहीं कहा कि हाथ देखना नहीं जानते अरे बोले हम क्या हाथ देखेंगे भैया बैठने की जगह नहीं है अरे आओ सब ने झगड़े कर दी आराम से बाबूजी ने अपना सामान रखा बैठ गए उस महानुभाव ने हाथ आगे कर दिए अब बाबूजी तो देख जानते नहीं हाथ देखना क्या तो अब क्या करें नहीं तो वो उठा देगा तो हाथ देख के बोले आपके पास बहुत पैसा आता है सब खर्च अरे बाबा बिल्कुल सही बात बताए ठहरता नहीं है पैसा देखो एक बात कहें आप बुरा नहीं मानना आप सब पर भरोसा करते हैं और कोई न कोई आपको धोखा जरूर कर जाता है अरे महाराज आप तो बिल्कुल सही तमाम लोग हमको कौन है ऐसा आदमी जिसको जीवन में किसी न किसी से धोखा न मिला हो महाराज और कुछ आयु के बारे में और बच्चों बोले अब हमारा बुढ़ापा है थोड़ा हमारी आंख में भी कमजोरी है और तो मोतिया बिंदु आया है ऐसे कुछ बता दिया हा कोई बात नहीं संत अच्छे हैं बैठे उन्होंने आके हमको बताया मैं अब हाथ देखता देख हम हाथ देखना नहीं जानते लेकिन दो चार बात इधर उधर की करके हमको सीट मिल गई बोलो भक्तवत्सल भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास एक सज्जन आये महाराज जी हमारा हाथ देख दीजिए महाराज जी बोले हम हाथ पाँव नहीं देखते हम तो मुंह देखते है आपका मुखार बहुत अच्छा है खूब राम राम करो जाओ आपका मुख बहुत अच्छा खूब राम राम करो जाओ बस ये, ये जो ज्योतिष का काम व्यास न दे तो अतिश ये काम साधकों के लिए उत्तम नहीं है दूसरा काम नाड़ी देखना दवाई देना जो परोपकार में संत लगे उनका तो ठीक है लेकिन आप नाड़ी देखना दवाई देना शुरू करोगे सब दुनिया बीमार है कोई माला नहीं फेरने देगा सब पीछे लगे महाराज कुछ नहीं तो आशीर्वाद ही हमको देगा कहाँ से लावे भैया आशीर्वाद हमारी कमर में इतना भयंकर दर्द था सूजन थी गिताश्रम की कथा के समय कई साल हो गए आसन पर हम बैठ नहीं सकते थे एक दो व्यक्ति का सहारा लेकर तुम बैठी सूजन थी मेरी कमर में और दो टाइम कथा थी एक मैया बोली ब्यास जी बहुत परेशान है कमर में दर्द है आप आशीर्वाद मैया मेरे पास हो तो हम अपनी पीड़ा पहले दूर कर लेते हम तो खुद परेशान है कमर के दर्द से हम कहाँ से आशीर्वाद तुमको दें पीछे पड़ेगी बाबा श्री ठाकुर दास जी के पास गणपत बाबा पहुंचे और ठाकुर जी का हवाला दिया कि ठाकुर जी ने कहा कि सेवा में रहे ठाकुर श्री घनश्याम दास जी बाबा बोले हमारे पास नहीं रह सकते ठाकुरदास बाबोग क्यों बोले हमारे पास रहोगे तो कुछ चीजें बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी वो छोड़ना मुश्किल है कौन बोले पैसा पैसे का व्यवहार छोड़ना पड़ेगा पुड़िया मैंने दवाई देना पैसा पुड़िया पत्र चिट्ठी पत्री का व्यवहार ये छोड़ना पड़ेगा पैसा पुड़िया पत्र और एक चीज और बताइय क्या चीज बताइये क्या पत्रा हाँ पत्रा मैंने ज्योतिष ये चार प्रकार छोड़ दो तब हमारे पास रह सकते हो नहीं तो नहीं रह सकते तो ये नारजी हस्तरेखा न देखते होते तो कई चक्कर में पड़ते। उनके लिए कोई समस्या नहीं है पर भजन करने वालों को ज्योतिष का काम और ये सब काम नहीं करना चाहिए जो पंडित लोग ग्रहस्थ करते हैं उनके परिवार का निर्वाह होता है उनके लिए अच्छा है साधुओं के लिए कोई आवश्यक नहीं है तो उसका रूप देख कर के महर्षि ने अपने आप को भुला दिया बहुत देर तक तो देखते ही रहे और उसके लक्षण देख करके आश्चर्यचकित हो गए हृदय तो में बड़ा हर्ष हुआ लेकिन प्रगत उसका व्याख्या नहीं किया क्यों क्योंकि प्रगत व्याख्यान करेंगे तो हमारे मन की छिपी हुई बात उजागर हो जाएगी इसलिए कहा नहीं मन ही मन सोचने लगे की अरे ऐसी कन्या तो मैंने आज तक देखी नहीं जो इसका वर्णन करेगा वो अजर अमर हो जाएगा उसको युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा सारा चराचर उसकी सेवा करेगा अब ये लक्षण भगवान के अलावा कहीं घट सकते हैं क्या ये सब लक्षण भगवान में ही घटते हैं पर अहंकार के भीतर प्रवेश होने के कारण अहंकार का पर्दा पड़ने के कारण ये भगवान की ही शक्ति है भगवान मायापति हैं, वे साक्षात भगवती महामाया माया है ये बात उनकी समझ में नहीं आई और उन्होंने लक्षण सब विचार उर् कछुक बनाए भूपषण भाके बनाए बनाने में झूठ हो जाता कि नहीं हो जाता तो ये ज्योतिषी लोग भी बना करके बोलते हैं, बनाए भूपषण भाके और वहाँ से चल कर के नारजी मन में विचार करने लगे कि अब तो किसी भी प्रकार से इस कन्या से विवाह होना चाहिए और उन नारद जी की दशा जिन नारद जी के सामने काम अपनी सेना सहित से नतमस्तक हुआ था उन नारद जी की स्थिति क्या हो गई जप तप क छू न हो भी भी मिले बाला जब तक साधन सब धरा रह गया कैसे जिस सुंदरी हमको मिले और भगवान के पास जाकर उन्होंने सुंदरता मांग ली क्योंकि भगवान के समान हमारा हितैषी कोई नहीं है ये बात भीतर से समझते हैं वही मेरी सहायता करेंगे तब तो भगवान की प्रार्थना की भगवान वहीं प्रकट हो गए वैकुंठ नहीं जाना पड़ा वहीं प्रकट हो गए और महर्षि ने चरणों में प्रणाम किया यहाँ भी सारी घटना उन्होंने सुना दी और छिपाव नहीं किया हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही गही एक टेक फेर उड़ते नही है वहाँ भी बता दिया कि अब हमारा मन हो गया पूरा बाबा जी बन बहुत दिन देख लिया अब तो ब्याह करने का मन है लेकिन भगवान आप उसके लिए हमें अपना स्वरूप दे दें आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भाग नहीं पावो वो ही बस आप अपना स्वरूप हमें दे दें ये तो कहा पर साथ में जो संत के भक्त के साधक की बोलने की जो परिपाठी है उसका त्याग नहीं किया क्या कहा विधि होए ना सहित तो मोड़ा करू सो बे बेदास में तो महाराज मेरा जिसमे हित हो आप करे क्यूँकी आप स्वामी हैं मैं आपका सेवक हूँ भगवान हंसे और हंसकर बोले जै भी हो तुम्हारे हित तुम्हार परम हित नारद सुनऊ तुम्हार जे भी हो यही परम हित नारद सुनऊ तुम्हार सोई हम करव न आन कछु बचन न मृषा हमारा तुम्हारा जिसमें परम परमित तो होगा तुम तो हित कह रहे हो पर हम हित नहीं हम परम हित जय विध हो नाथ हित तो मोरा नारी ने क्या कहा हित और भगवान ने क्या कहा परम हित विवाह में तुमको हित दिखाई पड़ रहा है पर इस चक्कर में ना फंस भजन करो इसमें परम हित है तो जय विध हो ए, परम हित वही हम तुम्हारे साथ करेंगे और जैसे कोई रोगी कुपथ से मांगता है तो वैद्य उसको देता नहीं भगवान ने कहा हम भवरोग वैद्य हैं और मेरा भक्त ही कुपथ से मांग रहा है तो मैं उसे कैसे दे दूं भगवान अंतरधान हो गए और स्वयं में नारद जी पहुँच गए अपने अपने आसनों पर राजा महाराजा बैठे थे नारद जी को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया लेकिन यहाँ एक बड़ी सावधानी की बात है बहुत ध्यान ऐसी सुने चरित्र तो लक् का ना पावा नारद जान सवही सिर उवासका आशय क्या है इसका आशय यह है कि नारदी की हंसी भगवान ने नहीं कराई समझ रहे हैं कि नहीं समझे क्योंकि नारजी बंदर के रूप में दिखाई दें तब तो, तो हंसी हो नारद जी किसी को भी बंदर के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं केवल राजकुमारी को बंदर के रूप में दिखे और सबने नारद जान सब ही से रुना सबने नारद जी को नारद जी के रूप में देखा इसलिए जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान नारद जी का हुआ भगवान अपने भक्त की हंसी कराएंगे क्या एक विशेष बात माने वो रूप केवल रुद्रगणों के लिए था और कन्या के लिए था कुमारी के लिए बाकी किसी के लिए नहीं रुद्रगणों के लिए क्यों था जब किसी को नहीं दिखा तो उनको भी नहीं दिखना चाहिए भगवान लीला में उनको रावण कुमकर्ण बनाना चाहते हैं शंकर जी ने उनको भेज दिया है पीछे पीछे कि भैया तुम धीरे धीरे चलो पीछे पीछे वो पीछे लगकर विष्णुलोक भी ब्रह्मलोक भी गए हैं विष्णुलोक भी गए हैं और सब जगह पीछे पीछे हैं वो और अब भी पीछे पीछे हैं उस शंकर जी ने पीछे भेजा उनको अब महाराज सब ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया भगवान शिव के रुद्रगण पार्षद ब्राह्मण वेश में थे वहाँ नारजी जाकर के बैठे और महाराज जी नारी को बानर के रूप में देखकर बीच बीच में कुछ छेड़ भी देते हैं रुद्रगण अरे महाराज आपकी बड़ी सुंदर शोभा है आपके गले में जयमाला पड़ेगी और दूसरा कोई बर, दूसरा कोई इस योग्य ही नहीं कि उसके गले में माला पड़ जाए उस अटपटी वाणी को नारद जी ने नहीं समझा काहु न लखा सो सोचरित्र विशेष एक बार कहते सकें तुलसीदाल जी फिर स्पष्ट कर रहे कि भगवान के शिल्प को किसी ने नहीं देख पाया माने नारद जी को सबने नारद जी के रूप में देखा नारद जी को किसी ने बंदर के रूप में नहीं देखा केवल कन्या ने देखा और कन्या देखते ही वहाँ से माला लेके चली गई। तब तक भगवान राजकुमार के वेश में आए और माया किसका वर्णन करेगी अपने पति का माया पति के गले में माला पड़ गयी अब भगवान तुरंत लेकर के दुल्हन को अंतर्धान हो गए नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई और श्री शंकर जी के पार्षदों ने कहा कि हे देवर्षे नार जी निज मुख मुकुरुकह जायी आप दर्पण में अपना मुंह देख लो या महाराज जी एक शिक्षा लेनी है दूसरों को दर्पण मत दिखाओ खुद दर्पण देखो समझ में ही बात नहीं आई हम हमेशा दूसरों को दर्पण दिखाते हैं अरे तुम देख लो तुम कैसे हो अपने आप को देखो पहले अरे भले आदमी तुम अपने को तो देखो तुम किसके ऊपर प्रवचन कर रहे हो दर्पण दूसरे को मत दिखाओ पहले खुद देखो हाँ दिखाओ मत तुम्हारे हृदय में ज्यादा करुणा जग रही है तो आप प्रेम पूर्वक दर्पण दे दो उसकी इच्छा होगी देख ले दर्पण दर्पण देने का मतलब है ऐसा सत्संग दे दो ऐसी सामर्थ्य दे दो कि वह अपने आत्म दर्पण में अपना स्वरूप देख सके जो दूसरे को दर्पण दिखाता है वो राक्षस हो जाता है रुद्रगण राक्षस हो गए क्योंकि उन्होंने दूसरे को दर्पण दिखाया दूसरे को दर्पण मत दिखाओ खुद देखो ज्यादा करुणा जग रही है तो दर्पण दे दो उसके हाथ में पद दिखाओ मत देख लो दर्पण तुम हो क्या ऐसा मत कहो किसी को नारद जी ने जैसे ही बंदर का रूप देखा अब तो नारद जी बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा हो निा चढ़ जाए तुम कपटी पापी दो हसे तो ले को हमको दर्पण दिखाया है अब दूसरे को दर्पण दिखाना भूल जाओगे हमारी हंसी उड़ाई है अब दूसरे किसी ऋषि की हंसी नहीं उड़ाओगे अपनी जल रूप निज पावा एक विशेष बात फिर विशेष बात दर्पण में तो उन्होंने बंदर का रूप देखा लेकिन जब जल में देखा तो रूप निज पावा रूप निज पावा का मतलब जल में देखा तो अपने को नारद रूप में ही देखा तो थोड़े ठंडे हो गए अरे ये क्या दर्पण देख रहे थे तो बंदर जैसा दिखाई पड़ा और अभी जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो हमारा जो स्वरूप है वही दिखाई पड़ा लेकिन तदापि हृदय संतोष न आवा फिर भी मन में संतोष नहीं आए कि कुछ न कुछ चक्कर पड़ गया हमारे साथ पहले बंदर फिर अपने रूप में ये क्या बात है पहले बंदर फिर कलंदर सब फरकत अधर को कम मनमाही होठ काफ रहे हैं और भगवान की ओर चले भगवान की ओर चले पर भगवान की ओर वो पहुंच नहीं सकते थे क्यों क्यों नहीं पहुंच सकते थे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पन्न इन हरि परिहरी रघु भज भजी आज थोड़ी कथा लेट होगी क्यों हम प्रसंग तक पहुंचना चाहते हैं आप प्रस्थान करें बोलो चित्रकूट धाम की महाराज को चित्रकूट जाना है हाँ चित्रकूट में दर्शन है जिस स्वरूप का विवाह किया था ना भगवान ने संग रमा राजकुमारी ये स्वरूप चित्रकूट में है बहुत प्राचीन स्वरूप है कांता आपने दर्शन किया नहीं किया कांता नाथी की परिक्रमा में संग रमा राजकुमारी भगवान राजकुमार रूप में दाहिनी और लक्ष्मी जी हैं बाई और विस्मोहिनी भगवान ने इस पूरे भारत में कहीं दर्शन नहीं बिस्मोनी के साथ भगवान का केवल चित्रकूट धाम में दर्शन है बोलो नारे जी महाराज की जय तब तो नारद जी इतने क्रोद्ध हैं कि दई हूँ श्राप की मरी हऊ जायी जगत मोर उपहास कराई मैं श्राप दे दूंगा और श्राप उन्होंने सीकार में प्राण दे दूंगा सारे संसार में, में मेरी हंसी कराई क्या नारद जी की हंसी हुई नारद जी को सब बंदर के रूप में देखते तब तो हंसी होती पर सबने नारद जी को नारद जी के स्वरूप में देखा नारद जी की तो हंसी कहीं नहीं हुई पर नारद जी को लगा कि सारे संसार में मेरी हंसी हो गई तब तो बीच ही पंथ मिले रास्ते में भगवान मिल गए नारद जी जा रहे हैं क्रोध के मार्ग पर जो नरक की नरक जाता है भगवान अपने भक्त को नरक भला कैसे जाने दे भगवान ने, ने रास्ता रोक लिया तुम भले ही क्रोध में हो लेकिन हम नरक की ओर नहीं जाने देंगे भगवान रास्ते में मिल गए कौन भगवान मिले मारे जी कौन भगवान मिले बीच ही पंथ मिले दनुजारी धनुजारी माने जो दनुज के अरी हैं। दनुज कौन है काम ऐसा क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ये नईम जही सतुम महावाहो काम रूपम दुरासरम यही है असली राक्षस तो यही है काम क्रोध तो इसे दनुदारी उस क्रोध को खा जाने वाले भगवान मिल गए रास्ते में अपने भक्त को निर्विकार कर दिया और भगवान ने भगवान ऐसे नहीं मिले संग रमा सी राजकुमारी जैसे कोई घी में आग डाल आग में घी डाल दे ऐसे ही महाराज वो लक्ष्मी जी और विष्णुमोहनी को देख के नारजी तो गुस्सा बहते थे उनकी जलती हुई आग में घी पड़ने का काम किया और भगवान ने मीठा और बोला वो मीठा कैसा लगा जले किसी जले पर नमक छिड़क दे तो ऐसा काम भगवान के मीठा महाराज भगवान ने कहा महाराज इतने विकल होकर किधर जा रहे हो इतना सुनते ही नारजी तो और ज्यादा क्रुद्ध हो गए और नारद जी ने कहा अरे हम सब जानते हैं अब तक तो हम तुम्हारे प्रचारक रहे अब हम आपकी आपका भंडार फोड़ करेंगे आ, निकट रहने वाले ऐसे होते हैं बहुत निकट रहने वाले होते हैं कि वो कई बार क्रुद्ध हो जाते हैं तो फिर बहुत कुछ वातावरण निर्मित कर देते हैं भले ही उसके मूल में कुछ न हो एक महात्मा बहुत अच्छी प्रकार से अनुष्ठान कर रहे थे और गायत्री का उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ सत्य घटना सुना रहे हैं। मैं जानकर नाम नहीं ले रहा हूँ उन महान भाव का बड़ा प्रसिद्ध नाम है लेकिन मैं जान के नाम नहीं ले रहा हूँ तो उनके तप की पूर्ति में हरिद्वार में बहुत बड़ी सभा हुई तो लोग उनके उनकी छुट्टी कर रहे थे प्रशंसा कर रहे थे पर किसी कारण से उनका जो निजी सेवक था वो थोड़ा नाराज था सब काम वही संभालता था उन्होंने कह भी दिया था कि बस तुम अब जैसे तैसे हमने तुमको जेल लिया अब यहीं से तुम्हारी छुट्टी है तो लोग सब जानते थे कि यही उनके मुख्य व्यक्ति हैं तो उन्होंने मंच संचालक से कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अरे अरे महाराज ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई आपको तो जरूर आप तो महाराज जी के स्वामी जी के साथ उनकी अनुष्ठान में रहे हैं तो आप तो जरूर बोलिए तो उन्होंने बोलना आरंभ किया सत्य घटना है उन्होंने बोलना आरंभ किया कि ये जो महानुभाव जिनकी बड़ाई हो रही है इनसे बला झूठ बोलने वाला दम्भ करने वाला संसार में नहीं है धरती में नहीं है तो ये हवा पी के रहते थे दूध पी के रहते थे सब झूठ है हम हलवा पूड़ी बना बना के इनको खिलाते थे चाय कॉफी बना बना के पिलाते थे और ये खूब खा पी करके तान दुपट्टा सोते थे अब यहाँ प्रशंसा हो रही कि यों कर दिया गायत्री जी ने दर्शन दिया सावित्री जी ने दर्शन दिया सब झूठ है जबकि उसने जो कहा था वो सत्य नहीं था वस्तुतः उन महापुरुष ने ईमानदारी से जैसे साधन करना चाहिए तो वैसे ही साधन किया साधन न किया होता तो इतना प्रकाश नहीं कर सकते थे वो लेकिन वो बिगड़े गए भगवान में दोष नहीं है पर क्रोध आ गया अहंकार आ गया तो दोषी ही दोष सीखने लग गए उन्होंने कहा कि अब हम आपकी असलियत सबके सामने उजागर करेंगे हम जानते हैं पर संपदा सख नहीं देखी पढ़ाई संपत्ति तुम देख नहीं सकते तुम्हारे मन में ईर्ष्या कपट पाखंड बहुत है और देखो दो चार तो हम गिना सकते हैं समुद्र मंथन करवाया आपने तो भोले भाले शंकर जी को बोरा दिया विष पिला दिया बिचारों को पगला गए बिचारे और उनको कुछ नहीं दिया कपड़ा तक नहीं दिया आज तक नंगे भूगे शंकर जी कुछ नहीं दिया उनको विष दे दिया और राक्षस उनसे भी पूरी मेहनत करवाई पर उनको सुरा दे दी मजरा दे दी उनको शंकर जी को विज दे दिया आप कुछ नहीं किया आपने पर कौस्तु मणि आपने ले ली लक्ष्मी जी निकली आपने ले ली लक्ष्मीनाथ बन गए अरे महाराज स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार स्वार्थ साधक हो कुटिल हो बड़े कपटी हो तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है तुम्हारी मन में जो आता सोई करते हो बहुत अच्छा किया जो देखो भले को बुरा और बुरे को भला क्योंकि ज्ञानी मूढ़ न ना, कोय नार जी अब ये सब इनका स्पष्टीकरण करें तो भगवान की तरफ से वकालत हो सकती है इस प्रकरण में भी लेकिन उसका समय नहीं है भगवान तो स्तुति सुनते सुनते थक गए हैं अपने भक्त से कुछ अटपट बात सुनकर आनंद लेना चाहते हैं। भगवान मुस्कुरा कर सुन रहे हैं। जितने प्रेम से ऐसी सुनते हैं, आज फटकार भी सुनेंगे देखो सबको ठग ठग कर दहक डहक पर्चे सब काबू सबको ठग कर इतने पक्के हो गए कि अब तुमने सोचा कि हमें कोई ठगेगा नहीं देखो बहुत अच्छे घर में बायना भेजा है अब बढ़िया से बायना हम तुम्हारे को देंगे तुमने राजकुमार बनकर हमको ठगा है तुमको राजकुमार बनना पड़ेगा हमारे महाराज जी कहते थे कि संतों का क्रोध करना स्वरूप नहीं है तो जिसका स्वरूप जो नहीं है वो करेगा तो उससे बात बनेगी नहीं बिगड़ जाएगी तो क्रोध का नाटक तो किया नर जी पर बना नहीं क्रोध बिगड़ गया कहना चाहिए था गरीब घर में पैदा हो ये नहीं कहा क्या कहा आप राजकुमार हो गए चक्रवर्ती के कुमार तो श्राप दिया कि वरदान दिया बोल गरीब घर गर में जन्म नहीं होगा चक्रवर्ती के राजकुमार हो गए तब सुविधा जन्म से ही मिल जाएगी क्या बुरा हुआ क्योंकि संत चाह कर भी किसी का बुरा कर नहीं सकते इस संत का स्वरूप और बोले और कहना चाहिए था तुमने हमको बंदर चाहो तुम भी बंदर हो जाओ ये नहीं कहा बोले बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे बंदर किसी की सहायता करते हैं उनका नाम ही है मरकट मार काट करते रहते हैं इसलिए मरकट कहते होंगे और ऐसे बंदर तुम्हारे सेवक होंगे ये दूसरा आशीर्वाद दे दिया तीसरा बोले तुमने हमको बहुत रुलाया है विष्ण के लिए तुमको भी रोना पड़ेगा राक्षस देह जो है अपहरण कर लेंगे और तुमको रोना पड़ेगा भगवान ने सब साफ अंगीकार किया और अंगीकार क्यों भगवान मूल में अवतार लेना चाहते हैं अब ध्यान नई बात नारद जी का कोई दोष नहीं है भगवान जैसे खेल रहे वैसे खेल हो रहा है ना नारद जी को मोह है ना शोक है ना अहंकार है ना काम है इस सब मूल में भगवान की लीला हो रही है इसलिए नारद जी के प्रति स्वप्न में भी दोष भाव नहीं आना चाहिए और ये सब क्यों हो रहा है हम लोगों को सिखाने के लिए इतने बड़े नारद जी का ऐसा हो गया तो हम अहंकार करें तो हमारी क्या दशा होगी केवल हम लोगों को सिखाने के लिए नारद मोह की मिला है ताकि नारद जी तो भगवान के स्वरूप हैं द्वादश महाभागवतों में महाभागवत है उनकी भय भला बात कौन कह सकता है जैसी भगवान ने माया दूर करी न लक्ष्मी जी और न वहाँ विश्व मोहिनी अब तो समझ गए ये भगवान की लीला सब मुनि अति सभी हरिचरणा गहे पाही प्रणकारति हरना चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और रो करके कहा मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कर दीन दयाला मेरी इच्छा से हुआ हे भगवान मैंने आपको बहुत अभद्रवाणी का प्रयोग किया ये अपराध मेरा कैसे मिटेगा मेरे जप हो जाय शंकर सतनामा हृदय तुरंत विश्रामा शंकर जी के सतनाम का जप करो ये प्रायश्चित क्यों तो बताया क्यों बताया इसलिए बताया कि शंकर जी ने तुम्हें मना किया था तो भक्तापराध वैष्णवापराध लग गया उसको हम क्षमा नहीं कर सकते वैष्णव ही क्षमा करेंगे तब वैष्णवापराध की निवृत्ति होगी शिव जी का नाम लो और शिव पुराण के अनुसार नारजी शिव तत्व के श्रोता हैं, ब्रह्मा जी भक्ता है और यही कथा का कारण है शिव पुराण की यह कथा है तो नारजी ने शिवपुराण भी सुना शिव महिमा सुनी शत्र का पाठ किया सारी धरती पर जो शिव जी के तीर्थ है ज्योतिर्लिंग हैं, शिवलिंग हैं, उनका अभिषेक और उनका दर्शन नारद जी ने किया और इस प्रकार से हा हा भगवान ने जो बात कही है वो कह कर के हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस पर जनी भोरे भगवान शिव से अधिक मुझे कोई भी प्रिय नहीं है इस इस बात पर विश्वास किए रहना इसको भूलना नहीं जय ही पर कृपा न कर ही मुनि भक्ति हमारी शंकर जी कृपा न करें तो मेरी भक्ति नहीं मिलती है ऐसा विचार करके और अब तुम धरती पर उन्मुक्त भाव से विचरण करो अब मैं आशीर्वाद देता हूँ वरदान देता हूँ अब न तुम माया निरिग्नियर आई अब तुम्हारे पास माया आएगी नहीं एक बार ब्रह्मा जी को भी पटक दिया एक बार शंकर जी को भी पटक दिया एक बार नारद जी को भी पटक दिया और फिर सबसे कह दिया कि अब तुम मेरी माया से प्रभावित नहीं होगे। एक बार क्यों कर दिया हम लोगों को सिखाने के लिए कि तुम अहंकार मत करो कि मैं माया जी, माया जीत तो हूँ क्योंकि शिव बिरंगी कहू मो भाई आन अस जी जान भजे दे भगवान शिव चतुरा अनि अपर जीव के ही ले के माए केवल इतना सिखाने के लिए अपने स्वरूप ब्रह्मा जी अपने स्वरूप शंकर जी को लीला में सम्मिलित किया न ब्रह्मा जी को मोह है न शंकर जी को मोह है ना नारद जी को मोह है ये केवल हम लोगो को सिखाने के लिए नाटक हो रहा है लीला हो रही है भगवान अंतर्धान हो गए और नारजी राम गुणगान करके सत्यलोक चले गए अब सत्यलोक में जाकर क्या किया ये हम बता रहे हैं इसमें संकेत में नहीं लिखा सत्यलोक में जाकर उन्होंने शिव महिमा सुनी है जिसको ब्रह्मा और नारजी का संवाद शिव पुराण कहा जाता है और रास्ते में भगवान शंकर के गण मिले उन्होंने चरणों में प्रणाम किया बोले बाबा हम तो शिव के पार्षद हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हमने अपराध तो किया जो आपको दर्पण दिखाया हमको आपको दर्पण दे देना चाहिए था भले दिखाना नहीं चाहिए था अपराध किया अब अप मेरे ऊपर कृपा करो नारी जी वो ले अब तो जो निकलना था वाणी से वो निकल गया लेकिन जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हे महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति होगी सारी धरती पर त्रिभुवन पर तुम दिग्विजय करोगे तुम्हारे लिए भगवान अवतार लेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे समर मरण तुम्हारा यह हरिहा संसार फिर संसार में द्वारा नहीं आओगे मुक्त तो हो जाओगे अब तो चरणों में प्रणाम करके चले गए। एक कल्प यही है प्रभु, लीन मनुजी अवतार सुर रंजन हरि भंजन हरिभंजन भूविधार एक, एक कल्प के अवतार का चरित्र कितने कल्प की होगी तीन अवतार तीन कल्पों की राम कथा के रामावतार का तीन कल्पों का निरूपण किया जा चुका है इसके आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे आज बहुत ज्यादा समय हो गया और कभी हमने राम कथा में प्रताप भानु वाला चरित्र हमने कभी नहीं कहा है समय नहीं रहता संक्षेप में कह पाए लेकिन इस बार हम कहेंगे अवश्य क्योंकि प्रताप भानु वाला लोग कम कहते हैं ऐसे प्रताप भानु वाला चरित्र भी लीला में दिखाया जाना चाहिए प्राय नारदमोह की लीला होती है और इसके बाद फिर अवतार मन शत्रु की तपस्या ये दो चरित्र ही होते सब जगह पर ये बहुत बाबा को देव बोलो भक्तवत् कल भगवान तो कल भगवान ने चाहा तो कल हम करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय